चौदह रत्न गुप्त सागर प्रारंभ मंगलाचरण शिव केवल शिव केवलोहस् शिव केवलोह शिव केवलोहमस् शिव केवलोह शिव केवलोहमस् शिव केवलोहम शिव केवलो गुप्तात्म विद्या विद्यामृतपूर्ण सागरम् गुप्तात्म सपत्न सपत्नकारिनम् गुप्त धनम् यस्य यल गुप्त नित्य निभु सदा भजे अथ युक्तिरत्न शिष्य गया गुरुदेव ढिंग छाड़ी कपट बंक कर प्रणाम लखी मुदित मन पूछन लगा निशंक सुख की चाहू प्राप्ति में सभी दुख की हान। सो कैसे कर होत है कहिए कृपा निधान कहिए कृपा किसी समय एक शिष्य कपट छल वक्रभाव अर्थात प्रमाद आदि का त्याग कर अपने सदगुरु के पास गया और प्रणाम करके उसने देखा कि इस समय गुरु महाराज अपने पर बहुत प्रसन्न हैं तब तो वह संकोच रहित अर्थात निर्भय होकर सब इनय पूछने लगा हे गुरुदेव मैं सुख की प्राप्ति और सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति चाहता हूं सोहे कृपा निधान आप मुझ पर दया करके कहिए मेरी यह इच्छा कैसे सफल हो सकती है शिष्य के दीनता पूर्वक इस प्रकार प्रश्न करने पर गुरु बोले हे शिष्य तू किसके वास्ते और कैसा सुख चाहता है? वेदों में दो प्रकार के पदार्थ कहे हैं, आत्म और अनात्म इनमें से तू आत्मा के सुख की प्राप्ति चाहता है अथवा अनात्मा के यदि तू कहे कि अनात्मा के सुख को चाहता हूं तो तेरा यह कहना वृथा है क्योंकि अनात्मा का तात्पर्य अपने से भिन्न का है और यह स्पष्ट है कि तेरे से भिन्न यानी दूसरे के आराम से तेरे को आराम नहीं होता है जैसे किसी मनुष्य को निधि प्राप्त हो तो उस निधि जनित सुख की प्राप्ति भी उसी को होगी दूसरे को नहीं होगी इसी प्रकार अनात्म को सुख प्राप्त होने से तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा वेद ने अनात्म पदार्थों को सुख रूप नहीं कहे है बल्कि असत जड़ और दुख रूप ही कहे है इसलिए इस लोक तथा परलोक के सभी अनात्म पदार्थों को सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं अब यदि तू कहे कि आत्मा के लिए सुख की प्राप्ति चाहता हूं तो तेरा यह कथन भी बनता नहीं क्योंकि वेद ने आत्मा को सुख रूप कहा है और इस शरीर से लेकर स्त्री पुत्र और शरीर के उपकारक धन पशु आदि सभी लौकिक तथा पारलौकिक अनात्म पदार्थों को दुख रूप बताया है गुरु के उक्त वचन सुनकर शिष्य बोला हे hey भगवान आप कहते हैं कि पदार्थों में सुख नहीं है परंतु मुझे यह कथन जचता नहीं है क्योंकि मेरे को तो पदार्थों में सुख प्रतीत होता है यदि पदार्थों में सुख नहीं हो तो उनके प्राप्त होने से जो आनंद होता है सो नहीं होना चाहिए क्योंकि बिना हुए पदार्थ की प्रती होती नहीं है यदि बिना हुए पदार्थ की प्रतीति माने तो बंध्या पुत्र आदि की प्रतीति होना चाहिए जो कि किसी को भी होती नहीं अतः ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि पदार्थों में ही आनंद है आप कहते हैं कि पदार्थ सुखरूप नहीं है यह कथन मेरी समझ में नहीं आता यदि ऐसा कहा जाए कि आत्म सुख का ही विषय में भान होता है तो मेरे विचार अनुसार यह भी संभव नहीं क्योंकि आत्मा का तो किसी काल में अभाव नहीं होता आत्मा नित्य है ऐसी स्थिति में सुख का भी कदापि अभाव नहीं होना चाहिए यदि विषय में आत्म सुख का भान हो तो सदैव ही सुख की प्राप्ति होना चाहिए परंतु सुख सदैव होता नहीं है इससे यही जाना जाता है कि विषय में ही आनंद है और प्रत्यक्ष भी देखने और सुनने में आता है मेरे स्त्री पुत्र धन नहीं इस करके मैं बहुत दुखी हूं। और शास्त्र द्वारा सुनने में आता है कि जिस काल में देवराज इंद्र का और दैत्यों का पदार्थों के वास्ते बड़ा भारी युद्ध हुआ तब दैत्यों ने जय पाई और इंद्र हार गया और भोगों की इच्छा करके दीन हो गया तब विष्णु भगवान के पास जाके विषय सुख के वास्ते बहुत दीन ताकी यदि विषय में सुख नहीं होता तो अम्बरीश विष्णु की कृपा का पात्र क्यों होता इससे जाना जाता है कि विषय में ही सुख है गुरु बोले हे hey, शिष्य तुमने जो कहा विषय में ही सुख है सो ऐसी बुद्धि तो विषयी पुरुषों की होती है तू काहे को विषयी बनता है और तुझे किस रीति से विषय में सुख की प्रतीति भी हो गई है तो तेरे से यह पूछते हैं कि विषय में सुख अनित्य है कि नित्य यदि तुम प्रथम पक्ष स्वीकार करो कि विषय सुख अनित्य है तो अनित्य सुख की कोई भी जिज्ञासु इच्छा करता नहीं और अनित्य सुख की जो इच्छा करते हैं वे जिज्ञासु नहीं और जो तुम दूसरा पक्ष अंगीकार करो कि विषय सुख नित्य है तो आत्मा का स्वरूप ही सुख होवेगा क्योंकि वेद में आत्मा को सुख स्वरूप और नित्य कहा है इसलिए आत्मा से भिन्न अनात्म वस्तु कोई भी सुखरूप है नहीं एक आत्मा ही सुख रूप है किसको सुख की प्राप्ति कहना बनता नहीं क्योंकि पहले जो वस्तु नहीं होवे ही प्राप्ति कहना बनता है सो आत्मा वेद ने आनंद रूप कहा है किसको सुख प्राप्ति की चाहना बने नहीं और जो तूने यह बात कही थी जो आत्म सुख ही विषय में भान होवे तो सब सबकाल में सुखी प्रतीति होनी चाहिए आत्मा नित्य होने से यह कहना भी तेरा बनता नहीं क्योंकि आत्मा का तो उत्पत्ति नाश होता नहीं और तुम भी अंगीकार करते नहीं हो क्योंकि वह नित्य है परंतु साक्षी आत्मा के आश्रित जो अनात्मा अंतकरण की वृत्ति वह इंद्रिय द्वारा निकल के बाह्य देश में जाकर अनुकूल व प्रतिकूल पदार्थ से मिलके सुखाकार वा दुखाकार होती है और जब अनुकूल विषय की प्राप्ति होती है तब वृत्ति सुखाकार होती है यद्यपि वह वृत्ति राजस है तिस वृत्ति से सुख की प्राप्ति कहना संभव है नहीं क्योंकि सुख सात्विकी वृत्ति से होता है इसका कोई निमित्त है नहीं तथापि विषय की जो प्राप्ति हुई है तिस विषय की प्राप्ति से तीन का नाश हो गया है परंतु तिस के नाश से अनंतर दूसरी सात्विक वृत्ति उत्पन्न हो गए इस वृत्ति के उत्पन्न होने में राजस्वृत्ति का नाश ही निमित्त है परंतु विषय के आनंद का विषय करने से वह वृत्ति भी बहिर्मुख ही होती है वृत्ति से भी अंतर आनंद का भान होवे नहीं परंतु तिस बहिर्मुख सात्विकी वृत्ति के पीछे और अंतर्मुख वृत्ति उत्पन्न होवे है तिस से अंतर सुख जो अंतकरण उपहित आनंद है तिसका ही भान होवे है और बहिर्मुख जो सात्विकी वृत्ति हुई है और विषय के आनंद का जो लाभ हुआ है आनंद से वृत्ति की स्थिति हुई है यही अंतर मुख वृत्ति के होने में निमित्त है तात्पर्य यह यह आनंद वृत्ति के ही उत्पत्ति और नाश से होवे है इसी करके सुख का नाश होवे है और वृत्ति की स्थिरता होने से विषय में आनंद का भान होवे है सो आत्मा का ही आनंद है जैसे जितने पदार्थन में जो मीठा मालूम होता है सो सभी गन्ने का रस है क्योंकि जितनी की अन्ध मिश्रित मिठाई बनती है सो सब सांठे करके मीठी होती है जैसे ही जितना की जो आनंद का भान होवे है बाहर और अंतर सो सभी ब्रह्म आत्मा तिस ब्रह्म का ही है आत्मा से भिन्न और कोई भी आनंद स्वरूप है नहीं इस करके जो तू आत्मा के वास्ते सुख को चाहे सो तेरा कहना बने नहीं क्योंकि आत्मा सदानंद रूप है और वेद ने भी कहा है प्रज्ञान ब्रह्म तिस महावाक्य करके प्रज्ञान पद जीव आत्मा का वाचक है और ब्रह्म पद ईश्वर का वाचक है और आनंद पद दोनों को अपने में ही बतावे है इस करके भी आत्मा सुखरूप ही है परंतु भाग त्याग लक्षण करके देखी तब तेरे को मालूम होवेगा कि आत्मा आनंद स्वरूप ही है और जो तू सुखादिकों को आत्मा के गुण कहे सो भी बात तेरी बने नहीं क्योंकि गुण और गुणी का तादात में संबंध होता है सो भी तीन अनात्म पदार्थों का ही होता है और जो जिसका जिसमें तादात में होता है सो तस्का स्वरूप ही होवे है जैसे जाति और व्यक्ति का तादात में होवे सो जाति व्यक्ति स्वरूप ही है व्यक्ति से भिन्न करके देखी तो जाति कहीं मिलती नहीं या अनात्म पदार्थन का भी जिनका तादात में होवे है तिनका भी कल्पित ही भेद होवे है वास्तव में गुण और गुणी का अभेद ही होवे है तब अनात्म पदार्थों का भी अभेद ही है जब अनात्म है तो निर्गुण कहाँ है तिस आत्मा का गुणों से कौन संबंध है संयोग अथवा समवाय संबंध है सो य संबंध तो पूर्व की रीति से बनता नहीं क्योंकि जिन पदार्थन का न्याय शास्त्र में समवाय संबंध माना है उन पदार्थन का वेदांत शास्त्र में तादात्म्य संबंध माना है तादात्म्य के नहीं बनने से समवाय भी बनता नहीं और दूसरा संयोग संबंध कहा सो भी बनता नहीं क्योंकि संयोग दो के आश्रय रहता है या कोई भी आसरा संयोग का बनता नहीं जो ऐसा कहे कि आत्मा के आश्रय संयोग रहे हैं सो यह कहना बनता नहीं क्योंकि आत्मा को असंग कहा है याते असंग आत्मा में संयोग का आसरा बनता नहीं और जो दूसरा पक्ष कहे कि गुणन के आश्रय संयोग रहता है सो भी बात बनती नहीं क्योंकि गुण जड़ होने से संयोग का आसरा बनता नहीं इस करके सुखादिक गुणन का और आत्मा का कोई भी संबंध है नहीं याते तो भी सुखाधिक आत्मा के गुण नहीं है सुखाधिक आत्मा के स्वरूप ही है जो जिसका स्वरूप ही होवे है सो तसे भिन्न होवे नहीं जैसे द्रवता जल का स्वरूप है जैसे उष्णता अग्नि का स्वरूप है तैसे ही सुखाधिक आत्मा के गुण नहीं है आत्मा के स्वरूप ही है और जो तुम ऐसा कहो कि सुखादिक आत्मा के धर्म है तो हम यह पूछते हैं कि सुखादिक आत्मा के धर्म सो तेने कैसे जाना यह आप बताइए जो तुम यह कहो कि आत्मा करके जाना सो यह तुम्हारा कहना बनता नहीं क्योंकि आत्मा सब धर्मों से रहित वेद ने कहा जैसे और सर्व धर्मन से रहित है तैसे जानना भी एक धर्म है सो तिस जानने से भी रहित है या साक्षी आत्मा में जानना बनता नहीं तो यद्यपि अनात्मा में भी जानना बनता नहीं और सुखादिकों का भान होता है सो नहीं होना चाहिए तथापि जैसे दूर देश में वस्तु होवे तिसके देखने में नेत्र की सामर्थ नहीं होवे है और एक दूरबीन शीशा होता है केवल भी सामर्थ्य नहीं होवे है और जब उस दर्पण को नेत्र से मिलाइए तब दूर देश स्थित वस्तु जानी जाती है तैसे साक्षी आत्मा में भी जानना नहीं है और जड़ अनात्मा जो अंतकरण इसमें भी जानना बनता नहीं परंतु चेतन आत्मा के आश्रित जो जड़ करण तिस अंतरण की वृत्ति आत्मा के प्रकाश करके प्रकाशित हुई सुखाधिकन को प्रकाशिती है तिस साभास वृत्ति करके सुखाधिक जाने जाते हैं इस रीति से सुखाधिक आत्मा के धर्म जाने हैं न्याय शास्त्र में सुखाधिक आत्मा के ही धर्म कहे हैं इस करके भी सुखाधिक आत्मा के ही धर्म सिद्ध होवे हैं इस युक्ति से और न्याय शास्त्र का प्रमाण देके आत्मा के धर्म सिद्ध करो भी कहना बनता नहीं क्योंकि प्रथम तो आत्मा को सर्व धर्म से रहित ही कहा है उस सर्व धर्म रहित आत्मा में किसी धर्म आरोपण करने का नाम भ्रांति है जैसे उष्णता से रहित को उष्णता सहित कहना, तथा दंड रहित को दंडी कहना बनता नहीं, क्योंकि धर्म रहित को विशिष्ट कहना ही भ्रांति है सो ऐसी भ्रांति तेरे को कहा से प्राप्त हुई है सुखाधिक आत्मा के धर्म है यह कहना तेरा ऐसा है जैसे कोई कहे चंद्रमा की किरण से मेरे को बड़ी तप्ती मालूम हुई और मरुस्थल की नदी में मैंने जलपान और स्नान किया तब मेरे को शीतलता हुई ऐसे ही तू कहता है कि मैंने साभास वृत्ति से सुखादिक आत्मा के धर्म जाने हैं सुत्मा के धर्म सुखादिक किस वृत्ति से जाने हैं सात्विकी वृत्ति करके जाने हैं अथवा राजसी वृत्ति करके जाने हैं अथवा तामसी वृत्ति करके जाने हैं इसमें भी वृत्ति के भेद हैं एक सात्विक सात्विकी होती है दूसरी सात्विक राजसी है और तीसरी सात्विक तामसी होती है जैसे सात्विक वृत्ति के तीन भेद हैं तैसे ही राजस और तामस के भी जान लेना पर उनसे किसी का ज्ञान कहना संभव नहीं सात्विक वृत्ति से ही संभव है फिर यह पूछते हैं जो पूर्व तीन भेद कहे हैं उनमें से सात्विक सात्विकी से सुखाधिक आत्मा के धर्म जाने जाते हैं अथवा सात्विक राजस से जाने जाते हैं अथवा सात्विक तामस से जाने जाते हैं यह बात तुम हमारे को बताओ यदि तुम कहो कि सात्विक सात्विकी वृत्ति से सुखाधिक आत्मा के धर्म हमने जाने हैं तो यह कहना तुम्हारा बनता नहीं क्योंकि जागृत अवस्था में कोई कथा प्रसंग सुन के जो चित्त का एकाग्र हो जाना है अथवा किसी ध्यान करके जो मन एकाकार होके ध्येय वस्तु में वृत्ति के प्रवाह की समाप्ति होती है उसी वृत्ति को सात्विक सात्विकी कहते हैं और इसी प्रकार जागृत अवस्था में स्वर्ग के भोगों की इच्छा करके यज्ञादी कर्म का करना सात्विक राजस वृत्ति का कार्य है और जागृत अवस्था में आलस्य निद्रा के वशों के करने योग्य कार्य को नहीं करना ही सात्विक तामस वृत्ति है ऐसे ही राजस और तामस को भी जान लेना वास्तव में राजस तामस वृत्ति से तो कोई भी ज्ञान यथावध बनता नहीं किंतु सात्विक वृत्ति से ही बनता है ऐसा कहना पड़ेगा और हम यह भी जानते हैं कि भगवत वचन का प्रमाण भी तुम देोगे सत्वात संजाते ज्ञानम रजसो लोभ एवच इस प्रकार से सुकादिक आत्मा के धर्म है ऐसा तुम कहो तो हम पूछते हैं कि जिस सात्विकी वृत्ति करके सुकादिक आत्मा के धर्म जाने जाते हैं वह शक्ति वृत्ति है अथवा लक्षणावृत्ति है जो तू ऐसा कहे कि शक्ति वृत्ति करके सुकादिक हमने जाने हैं सो भी तेरा कहना बनता नहीं क्योंकि जिस पद में जिस अर्थ की शक्ति होती है सो अर्थ किस पद का शक्य अर्थ होता है और तिस को वाच अर्थ भी कहते हैं। सो धर्म सिद्ध करके सात्विक वृत्ति द्वारा सुखाधिक अंतिम आत्मा के तू वाचक वाच का भेद मानता है अथवा अभेद मानता है अथवा भेदा भेद मानता है यदि तू कहे कि वाच्य और वाचक का भेद मानता हूं तो वास्तव से भेद मानता है अथवा कल्पित भेद मानता है जो तू ऐसे कहे कि वास्तव में भेद मानता हूं तो यह तेरा कहना बने नहीं क्योंकि वाच्य और वाचक का नाम मात्र भेद होता है जैसे घट पद वाचक है और कलश अर्थ तिसका वाच्य है सो घट पद और तिसका वाच्य अर्थ कलश दोनों एक ही वस्तु के नाम है इस करके वाच्य और वाचक का वास्तव में भेद बने नहीं और दूसरा कल्पित भेद कहे सो वह कल्पना मात्र ही है क्योंकि कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न होती नहीं इससे तो हमारा ही मत सिद्ध होता है दूसरा अभेद पक्ष कहें सो भी बनता नहीं क्योंकि वाच्यवाचक का अभेद हो तो जैसे अग्नि पद का अंगार वाच्य है जो अग्नि से अत्यंत अभिन्न होवे तो अग्नि पद उच्चारण करने से मुख का दाह होना चाहिए ऐसे ही उदक पद का उच्चारण करने से मुख शीतल होना चाहिए सो होता नहीं इससे वाच्य और वाचक का अभेद कहना संभव नहीं और जो तीसरा भेदा भेद पक्ष कहें सो अत्यंत ही विरुद्ध है क्योंकि जिस वस्तु का अपर वस्तु से भेद होता है तिस वस्तु का दूसरी वस्तु से अभेद होता नहीं जैसे एक आम्र के वृक्ष में अपना अभेद होता है भेद होता नहीं और जैसे आम्र के वृक्ष का और करंजुए के वृक्ष का भेद होता है तिसका अभेद होता नहीं क्योंकि भेद और अभेद आपस में विरोधी होने से तिनका समावेश होता नहीं इस करके तीसरा भेदाभेद पक्ष भी तेरा बनता नहीं इसी से जो तू शक्तिवृत्ति मान के आत्मा के सुधिक धर्मों का विषय करना कहे सो तेरा कहना बनता नहीं क्योंकि आत्मा किसी पद का शक्य अर्थ हो तो शक्तिवृत्ति से आत्मा का ज्ञान होवे जब आत्मा का ज्ञान होता है तभी सुखादिकों का भी ज्ञान संभव है क्योंकि धर्मी के ज्ञान से अनंतर ही धर्मों का ज्ञान होता है यह बात सबके अनुभव सिद्ध है जैसे पक्षी की जो गमन रूपी क्रिया है सो पक्षी का धर्म है सो पक्षी में रहता है जब तक पक्षी को नहीं जाने तब तक उसके क्रियारूपी धर्म को भी नहीं जानेंगे तैसे ही अनुभव में आत्मा का किसी वृत्ति करके ज्ञान संभव नहीं तो फिर सुखादिक आत्मा के धर्म है यह कहना तेरा कैसे बनेगा कदापि भी नहीं बनेगा क्योंकि अनात्म वस्तु यदि आत्मा से जुदी हो तब तो तेरा कहना बने क्योंकि आत्मा तो सर्व व्यापक है इससे जितनी अनात्म वस्तु है सो आत्मा से भिन्न है नहीं और तुझे भिन्न भासती है यह तेरे को आत्मा के अज्ञान करके प्रतीत होती है जैसे जेवरी के अज्ञान करके नाना प्रकार के सर्प दंडादिक पदार्थ बांसते हैं जब जेवरी का सम्यक ज्ञान होता है तब एक जेवरी ही प्रतीत होती है तैसे ही तिस आत्मा के के अज्ञान करके नाना प्रकार के सुकादिक धर्म आत्मा के भासते हैं वह आत्मा के ज्ञान से ही दूर होंगे दूर ऐसा नहीं जानना कि कोई कोष दो कोश चले जावेंगे जैसे सर्प दंडादिक कहीं से आए नहीं और कहीं जाते भी दिखे नहीं केवल रज्जु के अज्ञान के कारण भासते थे रज्जु का ज्ञान होने से रज्जु स्वरूप ही हो जाते हैं तैसे आत्मा आत्मा के अज्ञान करके आत्मा में सुकादिक धर्म भासते हैं सो केवल आत्मा के ज्ञान से ही आत्म स्वरूप भासते हैं और जो तू यह कहे कि शक्ति वृत्ति करके आत्मा के ज्ञान के असंभव होने से सुखाधिक आत्मा के धर्म विषय नहीं होवे तो लक्षणावृत्ति से आत्मा का ज्ञान होने से सुखाधिक धर्मों का ज्ञान होवेगा सो भी कहना बने नहीं क्योंकि लक्षणावृत्ति दो प्रकार की होती है एक केवल लक्षणा और दूसरी लक्षित लक्षणा केवल लक्षणा के तीन भेद हैं जहती अजहती और भाग त्याग वाच्य अर्थ का जो संबंधी हो सो लक्षणा का स्वरूप कहलाता है और वाच्य अर्थ सारे का त्याग करके उसके संबंधी की जो प्रतीति होती है उसे जहती कहते हैं और वाच्य अर्थ सारे का ग्रहण होके अधिक उसके संबंधी का भी ग्रहण होवे उसे अजहती लक्षणा कहते हैं जहां वाच्य अर्थ में से एक भाग का त्याग हो और एक भाग का ग्रहण हो वहां भाग त्याग लक्षणा होती है केवल लक्षणा के तीन भेद हैं शक्य के साथ साक्षात जिस पदार्थ का संबंध है उसी को केवल लक्षणा कहते हैं जहां शक्य के साथ किसी पदार्थ का परंपरा से संबंध हो तहां लक्षित लक्षणा होती है पद का अपने अर्थ से जो संबंध है उसी का नाम वृत्ति है आत्मा असंग होने से उसके साथ किसी भी पदार्थ का संबंध बनता नहीं यदि तुम कहो कि नैयायिको ने आत्मा से मन का संयोग संबंध मान आत्मा में ज्ञान गुण उत्पन्न होना कहा है इस प्रकार के कथन से आत्मा ज्ञान गुण धर्म वाला ही प्रतीत होता है ऐसा कहना भी तुम्हारा फिजूल है क्योंकि नैयायिकों ने जो संयोग संबंध माना है सो सावयव पदार्थों का ही माना है और आत्मा को तो श्रुति ने निरवय कहा है निरवय का संयोग कैसे होवे? यदि समवाय संबंध कहें तो भी नहीं बनता क्योंकि समवाय गुण और गुणी का होता है आत्मा को तो वेद ने निर्गुण कहा है ऐसे निर्गुण निरवय आत्मा का किसी पदार्थ से कोई भी संयोग कैसे बनेगा कदापि नहीं बनेगा किसी संबंध के नहीं बनने से लक्षणावृत्ति से आत्मा को तुम कैसे जानोगे और जब आत्मा को नहीं जाना तो फिर उसके सुखाधिक धर्म कैसे जाने यदि तुम यह कहो कि तुमने भी यह बात पूर्व कही थी कि जितना अंतर बाहर जो सुख होता है सब वृत्ति से ही होता है साक्षी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हुई अंतकरण की वृत्ति सुखाकार वुखाकार होती है ऐसे ही हमने भी साभास वृत्ति से सुखाकार आत्मा के धर्म जाने हैं तो भी तेने हमारे कहने का अभिप्राय समझा नहीं क्योंकि हमारे कहने का मतलब कि अंतर बाहर जो पदार्थों में सुख प्रतीत होता है सो सभी साभास वृत्ति से होता है आत्मा और आत्मा के धर्म सुखाधिक किसी भी साभास वृत्ति के विषय हमने कहे नहीं यदि कहा जाए कि अंतर आत्मा के बिना और कौन पदार्थ है तो सुन जैसे जागृत अवस्था में अंतकरण की वृत्ति नेत्राधिक द्वारा निकल के बाहर देश में जाकर व्यावहारिक पदार्थों को विषय करती है सो वृत्ति का विषय करना यही है कि पदार्थ व छिन्न चेतन के आश्रित जो आवरण है उसे दूर करती है यही वृत्ति की विषयता है और कोई वृत्ति से पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है परंतु वृत्ति में जो चेतन का आभास है उसी को चिदाभास भी कहते हैं जैसे जागृत के पदार्थों का आभास और वृत्ति से ज्ञान होता है तैसे ही सपल के पदार्थों का भी साभास वृत्ति से ही ज्ञान होता है सो अंतर कहा जाता है और साक्षी भास कहा जाता है क्योंकि जिस पदार्थ को अविद्या की वृत्ति द्वारा साक्षी प्रकाशे सो पदार्थ साक्षी भाष्य कहलाता है इससे स्वप्न के पदार्थों को साक्षी भाष्य कहते हैं तात्पर्य यह, यह है कि अनात्म पदार्थ ही के प्रकाश करने में वृत्ति और आभास की सफलता है आत्म पदार्थ के प्रकाश करने का सामर्थ्य किसी भी वृत्ति और आभास का है नहीं इसी से आत्मा को वेद ने स्वयं प्रकाश कहा है और यदि तू यह कहे कि वृत्ति और आभास की पदार्थों के ही ज्ञान में सफलता है तो सुषुप्ति अवस्था में कोई भी पदार्थ है नहीं और सुख का ज्ञान होता है तो वही आत्मज्ञान होगा सो यह कहना भी तेरा ऐसा ही है जैसे किसी वृद्ध पुरुष के पास उसका एक बालक खेल रहा था और वहीं एक जल का भरा घट रखा हुआ था वह बालक घट के पास जाके अपने मुख के प्रतिबिंब को देखकर भयभीत हुआ और अपने पितामह के पास आकर कहने लगा यह हमारे को डराता है तब बुढ़े ने कहा तेरे को कौन डराता है बालक बोला कि इस घड़े में है बुढ़्ढा उठ के घड़े के पास आकर देखने लगा तो सफेद दाढ़ी सहित उसका प्रतिबिंब भासने लगा तब बुड्ढा कहने लगा अरे बेईमान, धोली दाढ़ी तेरी हो गई अब तक बच्चों को डराता है तेरे को लज्जा नहीं आती यह बुढ्ढे का दृष्टांत है दारिष्टांत यह है कि जैसे उस बुढ्ढे ने नहीं जाना कि इस घट में मेरा ही प्रतिबिंब है कोई दूसरा भय देने देने वाला समझ के उसको धिक्कार लगा, ही तेने जो कहा कि सुषुप्ति अवस्था में कोई भी पदार्थ नहीं है और सुख का जो भान होता है सो सु आत्मसुख होगा तू विचार करके देख सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर रहता है उस कारण शरीर को ही अज्ञान कहते हैं और प्राग्ञ नामक जीव रहता है सो अज्ञान की वृत्ति से सुषुप्ति के अज्ञान आवृत्त आनंद को भोगता है सोभी वृत्ति द्वारा ही आनंद का भान होता है और जो ईश्वर की सर्वज्ञता आदि का ज्ञान है सो भी माया की वृत्ति करके ही होता है वृत्ति से जो ज्ञान होता है सो ज्ञान अनात्म पदार्थों का ही है तू चेतन आत्मा स्वयं प्रकाश होने से किसी भी वृत्ति का विषय नहीं है और सुषुक्ति का आनंद तो अज्ञान की वृत्ति से होता है तू शुद्ध रूप आत्मा अज्ञान में शामिल काहे को होता है तो सुख को अपने से जुदा सम सुख की प्राप्ति की इच्छा करता है यही इच्छा तेरे को जुदाई देने वाली है वास्तव में देखा जाए तो किसी भी रीति से सुख तेरे से न्यारा नहीं क्योंकि अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप यह पांच अंश सब पदार्थों में होते हैं पटका अस्तित्व यह अस्थि पट का भान होना यह भाति पट शीत उष्ण को दूर करता है यह प्रिय पट यह दो अक्षर नाम और विस्तृत आकार शुक्ल रूप किसी देव योग से उस वस्त्र में अग्नि लग जावे तब पट नाम और शुक्ल रूप दोनों बदल जाते हैं राख नाम और काला उसका रूप हो जाता है और अस्थि भाति प्रिय जो तीन अंश हैं सो वहां भी बने रहते हैं राख राखी भास्ती है यह भाति और बर्तन मांझने के काम में आती है इससे प्रिय है ये तीनों अंश आत्मा के हैं नाम और रूप दो माया के जाने जाते हैं क्योंकि व्यभिचारी होने से ये दोनों अंश कल्पित हैं तेजे ही अस्थि भाति प्रिय आत्मा नाम और उसके अंश ये भी नाम होने से सब कल्पित है ये तेरे जताने के वास्ते कहे हैं क्योंकि कुछ नाम रखने से ही वाणी का व्यापार होता है और नाम से ही नामी जाना जाता है इससे वारंबार आत्मा का कथन किया है इसमें शिष्य शंका करता है हे भगवंत नाम से नामी की प्राप्ति भी होती है और वारंवार जो आत्मा का कथन किया है सो भी आत्मा के समझने के वास्ते कथन किया है क्योंकि सूक्ष्म होने से अस्थि भांति जो दो अंश आत्मा के कहे सो तो ठीक है परंतु प्रियपना सब पदार्थों में कैसे घटेगा क्योंकि शेर किसी को प्यारे नहीं लगते हैं अपने शत्रु में प्रियपना कैसे घटेगा आप इस शंका की निवृत्ति कीजिए गुरु कहते हैं कि हे है शिष्य सर्व वस्तु सर्व को प्रिय नहीं होती है यह वार्ता आपकी मानी परंतु एक अंश से प्रियपना सर्व वस्तुओं में घटता है जैसे सर्पिणी को सर्प प्यारा लगता है शेरनी को शेर प्यारा लगता है और अग्निकीट को अग्नि प्यारी लगती है तैसे ही अपने शत्रु के दुख में प्रियता होती है सो सर्व के अनुभव सिद्ध है परंपरा से सर्व को अपना आत्मा ही प्रिय है जितना चेतन शरीर के अंदर आया है उतने को आत्मा कहते हैं जैसे जितना आकाश घट में आया है उतने आकाश को घटाकाश बोलते हैं परंतु वह व्यापक आकाश से पृथक नहीं हो गया है तैसे ही जो व्यापक चेतन है सो शरीर के अंतर और बाहर व्याप रहा है इससे विषय अविच्छिन्न और निरविच्छिन्न जो कुछ आनंद का भान होता है सो सर्व तेरा ही आनंद है तेरे से जुदा आनंद कहीं भी है नहीं फिर तेरे को सुख की इच्छा कैसे संभवेगी तू सदा सुख रूप ही है और सर्वठौर में जो आनंद प्रतीत होता है सो भी तेरा ही आनंद है इसी से तू चेतन स्वरूप है जो घट पट आदिक चेतन नहीं नहीं सो सो सो आनंद नहीं है। आनंद स्वरूप भी जो जो है, है। है, तेरा ही है। ही जो चेतना आदिकेतना है, हैतन की ही है तेरे ही प्रकाश को पाके सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है गुरु के ये वचन सुनकर शिष्य बोला हे hey भगवान आप मेरे प्रकाश से सर्व प्रकाशमान कैसे कहते हो क्योंकि दिन में तो सूर्य भगवान प्रकाश करता है और जब सूर्य नहीं होता है तो रात्रि में चंद्रमा प्रकाश करता है और चंद्रमा नहीं होता है तब तारागण का प्रकाश होता है जब बादलों में तारागण आच्छादित हो जाते हैं तब अग्नि से प्रकाश होता है और जब अग्नि भी नहीं होती है तब बिजली से प्रकाश होता है और जब बिजली भी नहीं होती है तब वाक्य का प्रकाश होता है इस से से से इन और और इंद्रियों से, और इंद्रियों के देवताओं से अर्थात इस त्रिपुटी से सर्व का प्रकाश देखने में आता है मेरे प्रकाश से सर्व का प्रकाश कैसे कहते हो आपका यह कहना असंभव सा मालूम होता है गुरु बोले हे शिष्य तेरा कहना दुरुस्त है क्योंकि ऐसा ही मालूम होता है परंतु जब तू विचार दृष्टि से देखेगा तब तेरे को मालूम हो जावेगा कि मुझ आत्मा का ही प्रकाश सर्वठोर है सो विचार यह है कि जब स्वप्न अवस्था होती है तब कोई भी ज्योति है नहीं और स्वप्न के पदार्थों का प्रकाश होता है इससे जाना जाता है कि कोई और ही ज्योति है जो इन ज्योतियों से भिन्न है यदि तू ऐसा कहे कि जैसे स्वप्न में पदार्थ कल्पित प्रतीत होते हैं तैसे ही सूर्याधिक ज्योति भी कल्पित ही है जिनसे स्वप्न के पदार्थों का प्रकाश होता है यह कहना तेरा ऐसा है जैसे कोई कहे कि मृग तृष्णा के नीर से गारा बनाके मैंने घर बनाया था और शुक्ति का रूपा बहुत सा मैंने इकट्ठा किया और उस घर में रखा था जिसको ठूंठ का चोर फोड़ के निकाल ले गया उस धन को ढूंढने के लिए मैं गया था रास्ते में रज्जू के सर्फ ने मेरे को काट खाया इससे मेरे को बड़ा भारी कष्ट हुआ है जैसे इस प्रकार के कथन को सुनकर सर्व लोगों को हंसी आती है तैसे ही हमें तेरे कहने से हंसी आती है क्योंकि कल्पित पदार्थों का कल्पित सूर्यादिक ज्योतियों से प्रकाश होता है यह कहना तेरा केवल हंसी का ही विषय है कल्पित पदार्थ से कल्पित पदार्थ का प्रकाश कहना बनता नहीं क्योंकि कल्पित वस्तु कल्पना मात्र ही होती है उससे किसी का प्रकाश होता नहीं अतः जड़ पदार्थों का स्वप्न की कल्पित ज्योतियों से जो प्रकाश प्रतीत होता है सो किसी चेतन करके ही होता है तू अपने चित्त में विचार करके देख तेरे बिना और कोई भी वहां है नहीं सर्व को जानने वाला और सर्व को प्रकाशने वाला तू ही चेतन आत्मा परिपूर्ण स्वयं प्रकाश है तेरे प्रकाश से ही सब प्रकाशमान हो रहा है जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया तथा तो तुरियातीत इन सर्व अवस्थाओं का प्रकाश तेरे से होता है ये सब आपस में व्यविचारी है तू इन सब में अनुगत है इससे तेरी चेतना को पाके यह भूत भौतिक जितना अनात्म प्रपंच है सो सब चेतन प्रतीत हो रहा है वास्तव में तू ही चेतन है तेरे से भिन्न और कोई भी चेतन नहीं है तू ही सर्वज ज्योतियों का ज्योति है भगवान ने भी कहा है ज्योतिषाम तत्ज्योति और वेद ने भी कहा है यस्य यदयतरात्मा ज्योतिर्भवती यही कारण है कि आनंद रूप होने से चेतन रूप है और चेतन रूप होने से सत्य रूप भी आत्मा ही है सत चित आनंद रूप आत्मा तू ही ब्रह्म स्वरूप है तेरा किंचित मात्र भी ब्रह्म से भेद नहीं है और जो भेद कहते हैं उनके वास्ते ऐसा कहा है अस्तिभाति प्रिय आत्मा ब्रह्म सच्चिदानंद ताते एक स्वरूप है भेद कहे मति मंद इसी से कहा है भेदा भेद शब्द गलतो अर्थात तुझ आत्मा में भेद और अभेद का लेश भी नहीं है और जो भेद और अभेद दो प्रकार के वचन शास्त्रकारों ने कहे इससे तात्पर्य यही है कि कहने में जो बात आती है सो वाणी का ही विषय होने से अनात्म ही है क्योंकि वाणी से अनात्म पदार्थ का ही कथन होता है तो चेतनात्मा किसी वाणी और मन का विषय नहीं है और किसी जगह इसे मन और वाणी का विषय भी कहा है सो दिखाते हैं कि जिस काल में गुरु द्वारा महावाक्यों का जो उपदेश श्रवण होता है सो वाणी से ही सुना जाता है उस श्रवण से अनंतर मनन का कथन किया है सो मन से ही मनन होता है मनन किए हुए अर्थ के परिपक्व हो जाने को निधिध्यासन कहते हैं और निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था को समाधि कहते हैं इस प्रकार से आत्मा मन और वाणी का विषय भी कहलाता है किसी ने मन और वाणी का निषेध भी किया है दोनों प्रकार के वचनों को सुन के अल्पश्रुत जिज्ञासु को भ्रम उत्पन्न हो जाता है वह कहीं भेद वचनों को सुनता है और कहीं अभेद को सुनता है परंतु शास्त्रकारों के जो कथन है सो सारे ही अध्यारोप में बनते हैं जितने वेद के वचन हैं, सो अधिकारी भेद से सारे ही सफल हैं। जैसे किसी पुरुष को होता है तब उसको वेद और वेद का उपदेश करता आचार्य और जगत में नाना प्रकार के कर्म और उनके फल और उनका प्रेरक ईश्वर और भोगने वाला जीव आदि जो कुछ प्रतीत होता है सो सब ही अविद्या और निद्रा के कारण भासता है, है। सो सब मिथ्या यथार्थ में एक स्वप्न दृष्टा पुरुष ही सत्य होता है। इसी प्रकार एक तू ही सतरूप है तू भ्रम के मुर्दे को क्यों रोता है विवेक रूपी नेत्र खोल कर देख जैसे यह स्वप्न का प्रपंच बिना हुए ही सर्व अर्थाकार भासता है तैसे ही यह जाग्रत का प्रपंच भी तू जान यदि तू ऐसा कहे कि जाग्रत प्रपंच में तो पदार्थों के देश काल कारण कार्य भाव भासते हैं और स्वप्न में सर्व पदार्थ समकाल भासते हैं इन दोनों की एकता कहना बने नहीं यह कहना तेरा ठीक नहीं है क्योंकि देश काल आदि जैसे जागृत में भासते हैं वैसे ही स्वप्न में भी भासते हैं यह सब अविद्या के कारण प्रतीत तो होता है जागृत के देश काल आदि में और स्वप्न के देश काल आदि में कुछ भी अधिक न्यूनता नहीं है क्योंकि ये दोनों ही अविद्या करते हैं। इसी पर तेरे को एक राजपुत्र शोक न्याय सुनाते हैं एक राजा रात्रि के समय अपनी शैया पर सोता था उस समय उसको ऐसा मालूम हुआ कि मेरा राज बड़ा भारी है और चार पुत्र सर्व गुणों की खानी और यौवन अवस्था वाले हैं देवयोग से उस राजा के राज में किसी अन्य राजा ने लड़ाई छेड़ दी जिसमें उस राजा के चारों पुत्र मारे गए तब हलकारों ने खबर दी कि हे राजन आपके कुंवर इस लड़ाई में मारे गए इस प्रकार के वचन सुनके राजा को बड़ा भारी शोक हुआ और हाहाकार शब्द करने लगा इतने में राजा की निद्रा खुल गई और नेत्र उघटते ही उसे बड़ा विस्मय हुआ और सोचने लगा किसका राज और किसके पुत्र देखो मैं ही मोह को प्राप्त हो गया था उसी समय मंत्रियों ने आके राजा से कहा हे राजन आपके कुंवर ने तो अपने कर्म भोग की समाप्ति की राजा इस प्रकार मंत्रियों के वचन सुनके के सबको अपने पास बिठाकर कहने लगा हे मंत्रियों तुम सब धैर्य रखो मैं तुम्हारे से एक गाथा सुनाता हूं तुम चित्त लगाकर सुनना वह गाथा इस दुख रूप संसार से वैराग्य के कराने वाली है और उसे सुन के तीन लोक की संपदा मृग मृगतृष्णा के जलवत भासेगी और वह शोक मोह को दूर करने वाली तथा आनंद की देने वाली है वह गाथा इस प्रकार है अभी थोड़ी देर पहले मैं सोता था उस समय मुझे स्वप्न हुआ जिसमें मेरे को इस राज से चौगुना राज प्राप्त हुआ और यह भी देखा कि बड़ी चतुरंगणी सेना और बड़े बड़े शूरवीर सेनापति और अनेक प्रकार के कोष खजाने आदि विभूतियां हैं और चंद्रमा के समान मुख जिनके ऐसी मन को मोहने वाली अनेक रानियां हैं और चार पुत्र सर्वगुण संपन्न रूपवान और जवान उम्र वाले हैं जिनके देखने से मेरे को बड़ा आनंद होता था इस प्रकार की महान विभूति के साथ मेरे को चिरकाल व्यतीत हो गया और ऐसा भी मालूम होता था कि मेरे बाप दादा सभी राज करते आए हैं और आगे हमारे पुत्र और पौत्र भी राज करेंगे हे मंत्रियों। एक के में में मैंने बहुत काल स्थाई देखा। देवयोग से मेरे उस राज उपद्रव हो गया और बड़ा भारी संग्राम हुआ उसी युद्ध में मेरे बड़े बड़े शूरवीर मारे गए और मेरे चारों पुत्र भी युद्ध में अपनी अपनी सेना लेकर चढ़े और युद्ध करने लगे बहुत बात अब क्या कहे वे चारों कुंवर भी मारे गए तब हलकारों ने आके कहा हे पृथ्वीनाथ आपके कुंवर युद्ध में मारे गए हैं ये वचन सुनके मेरे को बड़ा भारी शोक हुआ और हाहाकार शब्द करने लगा इतने में मेरी निद्रा खुल गई तब मैं बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और अपने चित्त में विचार कर ही रहा था कि तुमने आके मेरे से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने अपने कर्म भोग की समाप्ति की है अब मैं तुम्हारे से यह बात पूछता हूं कि उस राज और चारों पुत्रों को रो अथवा इस एक पुत्र को रो सो तुम मेरे को बताओ मंत्री कहते हैं हे hey, राजन वह तो स्वप्न की सृष्टि झूठी है और यह जागृत का सच्चा जगत है उसका क्या शोच करना शोच करने के योग्य तो यह जागृत के भोग्य पदार्थ होते हैं स्वप्न के पदार्थों का कौन शोच करता है मंत्रियों की यह वार्ता सुनकर राजा बोला हे मंत्रियों तुम इस मूर्खता के मोहल्ले में आके काहे को इसको सच्चा कहते हो और उसको झूठा कहते हो अरे मूर्खों यह मनुष्य शरीर तुमको मिला है इसमें कुछ विचार करके देखो यह तो सभी झूठा है विचार यही है कि इस जीव ने अपने गले में आप ही फांसी डाल रखी है क्योंकि आत्मा तो सदा अकरता है परंतु अनात्म अंतकरण से मिलके भ्रांति से अपने में कर्तापन आरोपण करके कायिक वाचिक मानसिक तीन प्रकार की क्रिया का अभिमान करने लगा इससे दो प्रकार के स्थल और सूक्ष्म कर्म हुए जब जीव को स्थूल कर्म भोग देने के सन्मुख होते हैं तब इसे कर्म के वश होके जाग्रत अवस्था होती है ऐसी दशा में जो स्थूल पसारा है उसको सत्य जानता है और जिस काल में सूक्ष्म कर्म भोग देने को सन्मुख होते हैं उस काल में अवस्था का विस्मरण हो जाता है और कर्मों के वश होकर स्वप्न की सूक्ष्म सृष्टि सत रूप भासने लग जाती है और जागृत की सृष्टि वहां पर नहीं रहती इससे जाना जाता है कि यह भी झूठी है और जब स्वप्न से कर्मों के आधी जाग्रत होता है तब स्वप्न के पदार्थों का अभाव हो जाता है अर्थात झूठे मालूम होते हैं हे मंत्रियों तुम अपने चित्त में विचार करके देखो इनमें कौन सत्य है ये तो सभी मृग मृगतृष्णा के जलवत है और तुम अपने चित्त में विचार करके देखो अज्ञान रूपी निद्रा में जगत रूप स्वप्न भासता है इसको दूर करने के वास्ते तुम ज्ञान रूप जागृत अवस्था को प्राप्त करो तब तुम्हारे विचार रूपी नेत्र खुलेंगे और तुमको मालूम होगा कि ये दोनों ही मन के स्पंद है यह मन भी जल के बर्फ के टुकड़े के समान है जो ज्ञान रूपी सूर्य भगवान के उदय होने पर पिघल जाता है फिर वही जल होके बहने लगता है ऐसी दशा में वह जल चेतन रूप ही भासता है इसलिए हे मंत्रियों तुम ज्ञान रूपी सूर्य की उपासना करो जिससे तुम्हारी जगत की सत्ता रूपी ठंड दूर होगी सूर्य रूपी आत्मा का प्रकाश होगा तब तुम्हारी मूर्खता इस प्रकार चली जावेगी, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है देखो यही अंधकार है स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर और जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्था और विश्व तेजस प्राग्ञ इन तीनों के अभिमानी तीन जीव और तीन शरीरों में अन्नमयाधिक पंच कोश इनमें और इन सबों के जो धर्म हैं कर्ता क्रिया कर्मपना और जो इनमें अहंकार है सो ही अंधकार है और जब तुम इनको साक्षी रूप होके देखोगे कि जिस काल में विवेक वैराग्य शम दम श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा और श्रवण मनन निदिध्यासन और तत्वम पद का शोधन करोगे तब तुम्हारे को परिपूर्ण आत्मा ही भासेगा और तुम्हारे शोक मोह सब नष्ट हो जावेंगे हे मंत्रियों, यह सारा ही स्वप्न है इसमें किसी का रोना और शोक करना वृथा है क्योंकि सब जीव अपने कर्म भोग के अनुसार जन्मते हैं और मरते हैं इस बात को समझ के यथा योग्य कार्य को करो हे शिष्य इस प्रकार पूर्व के संस्कारों से राजा को ऐसा बोध उत्पन्न हुआ और सब मंत्रियों को उपदेश करके वह शोक मोह से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हुआ वह स्वरूप कैसा है शांत है निर्विकार है चेतन है परमानंद है अजन्मा है अविनाशी है और रूप है उसी चेतन आत्मा की सत्ता का सब पदार्थों में अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न होकर सारे पदार्थ सत्य जैसे भासते हैं परंतु इनमें कोई भी सत्य नहीं है क्योंकि अविद्याकृत होने से ये तो सारे ही भ्रमरूप हैं। एक तू ही सत्य रूप है और सर्वदेश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है क्योंकि जिस पदार्थ का देश से अंत होता है उसका काल से भी अंत होता है उसका वस्तु से भी अंत होता है जैसे घट पट आदिक पदार्थ देश काल वस्तु से अंत वाले हैं इसी से असत है और तू चेतन चेतनात्मा देश कालादि के परिच्छेद से रहित है इसी से तू सत रूप है शिष्य प्रश्न करता है हे भगवन आपने मेरे को सत चित, आनंद रूप कैसे कहा मैं तो जन्मता हूँ और मरता हूँ पुण्य पाप करता हूँ और उनके फल सुख दुख को भोगता हूँ और भी अनेक प्रकार के जीवत्व धर्म मेरे में भासते हैं इससे मैं तो असत्य जड़ दुख रूप हूं और ब्रह्म को तो सच्चिदानंद रूप हमने आप जैसे महापुरुषों के मुख से सुना है मैं सच्चिदानंद रूप हूं यह वार्ता मैं किस प्रकार जानूं वेद ने भी इस जीव को मोह्यमान और अनीश कहा है इस कारण जीव विरुद्ध धर्म वाला होने से सच्चिदानंद रूप नहीं है जैसे कोई मलिन कर्मों के करने वाले हैं और कोई शुद्ध आचरण से रहने वाले हैं इन दोनों प्रकार के पुरुषों की एकता कैसे बनेगी नहीं बनेगी यदि तुम ऐसा कहो कि भाग त्याग लक्षणा से इनकी एकता बनती है सो तुमने अंगीकार की नहीं इससे किसी रीति से भी जीव को सच्चिदानंद कहना बनता नहीं पूर्व आपने यह भी कहा था कि भाग त्याग लक्षणा करके देखेगा तब तेरे को मालूम होगा और फिर आगे आपने सर्व सर्ववृत्तियों का निषेध कर दिया है इसमें से हम कौन सी बात को अंगीकार करें हमको तो गबोला मालूम होता है आप हमें समझा कर कहो गुरु बोले यद्यपि यह वार्ता हमने पूर्व कही थी परंतु तेरी समझ में गलती है सो सुन हमने जो लक्षणावृत्ति कही थी सो कोई आत्मा के प्रकाशने में नहीं कही है हमारा कथन यह नहीं था कि लक्षणावृत्ति से आत्मा का प्रकाश होता है ऐसा नहीं समझना क्योंकि वृत्ति का तो पदार्थ के आवरण दूर करने में सामर्थ्य है पदार्थ के प्रकाश करने में सामर्थ्य नहीं है तब वह आत्मा के प्रकाश करने में कैसे सामर्थ्य होगी इसी वास्ते यह बात कही थी कि तेरे को आप ही मालूम हो जाएगा कि आत्मा किसी भी वृत्ति का विषय नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है इसी से वृत्ति आदि जितने जड़ अनात्म पदार्थ है सो सब आत्मा में कल्पित है उन कल्पित वृत्ति आदिकों से आत्मा का प्रकाश कहना बने नहीं क्योंकि वे जड़ है और जो तुमने कहा था कि जीव तो जन्म मरण से आदि लेकर ब्रह्म से विरुद्ध धर्म वाला है उसकी ब्रह्म से एकता बने नहीं और भाग त्याग लक्षणा मानी नहीं इससे भी जीव को सच्चिदानंद रूपता बने नहीं यह जो तेने कहा है सो सारा ही सिद्धांत के अज्ञान से कहा है क्योंकि सिद्धांत में आत्मा से भिन्न सर्व अनात्म वस्तु आत्मा में कल्पित होने से रज्जु के सर्प की तरह सर्व कल्पना मात्र है जैसे रज्जु में जो सर्प प्रतीत होता है सो केवल जेवरी के अज्ञान से प्रतीत होता है उसके दूर करने में कौन सी वृत्ति आवश्यक है किसी भी लक्षणावृत्ति की जरूरत नहीं है केवल रज्जू के ज्ञान से सर्प भ्रम निवृत्त हो जाता है तैसे ही वृत्ति और उपादान कारण अंतकरण और अज्ञान और नाना प्रकार के विषय और उनका प्रकाश जितना की ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी समाज है सो सारा ही आत्मा के अज्ञान से तेरे को भासता है सो सारा आत्मा के ज्ञान से निवृत्त होगा और प्रकार से नहीं लिखा भी है भ्रांत्या प्रतीत संसारो विवेका नास्ति कर्म भी रज्ज्वा मारोपिता घंटा घोषानिवर्त्यते जो वस्तु जिसके अज्ञान से प्रतीत होती है सो उसी के ज्ञान से दूर होती है और किसी भी वृत्ति आदि की अपेक्षा नहीं यदि तू ऐसा कहे कि अधिष्ठान का जो ज्ञान है और कल्पित की निवृत्ति का जो ज्ञान है सो भी तो किसी वृत्ति से ही होता है तो यद्यपि तेरा यह कहना दुरुस्त है क्योंकि शास्त्रकारों ने प्रमा अप्रमा और स्मृति तीन प्रकार की वृत्ति मानी है परंतु इनका विषय जो ज्ञान है सो सबनात्म ही कहा जाता है आत्मा को तो किसी ने भी किसी वृत्ति का विषय नहीं कहा और तुम अपने अनुभव से देखो शुद्ध आत्मा किसी भी लक्षणा आदिक वृत्ति का विषय नहीं है क्योंकि वाच्य और वाचक भाव और लक्षण भाव तुझ शुद्ध आत्मा में है नहीं इसलिए किसी वृत्ति से आत्मा का ज्ञान मेरे को होगा यह इच्छा छोड़कर तू अपने आप विचार के देखेगा तब तेरे से जुदा ज्ञाता ज्ञान ज्ञे कुछ भी नहीं मिलेगा इसी बात पर तेरे को एक रुपया चोर राज न्याय सुनाते हैं सो यह है कि एक मनुष्य ने किसी का एक रुपया चुरा लिया था जिसका रुपया चुराया उसने अपने मन में विचार किया कि आज के दिन अमुक मनुष्य से मिलाप हुआ था उसने हमारा रुपया लिया है तब वह उसके पास जाके कहने लगा कि भाई हमारा रुपया तुमने लिया है सो दे दो उसने जवाब दिया कि हमने तो नहीं लिया तब उसने राज में जाके एक कच्चा सवाल दे दिया फिर मुद्दई और मुद्दाई लेह से इंसाफ करने वालों ने पूछा तुम्हारा क्या झगड़ा है मुद्दई कहने लगा कि इसने मेरा माल चुराया है इंसाफ करने वाले ने कहा तेरा क्या माल चुराया है तब उसने कहा एक रुपया था और दो अठन्नी और चार चौन्नी और आठ दुअन्नी और सोलह आने और बत्तीस अधन्ने और चौंसठ पैसे इतना माल इसने मेरा चुराया है जब इंसाफ करने वाले ने चोर से कहा अरे तूने इसका इतना माल चुराया है तब तो वो चोर मुद्दई से कहने लगा अरे भले मानस तेरा तो एक ही रुपया था इतना माल में कहा से दूंगा मुद्दई ने कहा कि अच्छा तुम एक ही रुपया देओ, हम राजीनामा लिख देंगे उसने कहा बहुत अच्छी बात यह अपना रुपया लो तब उसने ले लिया और इंसाफ करने वाले से कहने लगा हुजूर, हम तो राजी हो गए इंसाफ करने वाले ने पूछा तुम कैसे राजी हुए तब मुद्दई ने कहा एक रुपया लेकर राजी हो गए इंसाफ करने वाले ने कहा तुम बड़े बेईमान हो तब मुद्दई ने कहा कैसे न्यायकर्ता ने कहा कि तुम्हारा एक ही रुपया था फिर इतना माल काहे को लिखवाया था इससे तुम बेईमान हो तब वह कहने लगा कि हुजूर आप विचार करके देखो वह तो सारा ही इसी के अंदर है मुद्दई ने इंसाफ करता के आगे रुपये से लेकर पैसे पर्यंत सारा माल उस रुपये में ही बता दिया तब इंसाफ करता ने कहा ठीक है यह तो दृष्टान्त है दार्ष्टांत यह है कि तेरा मन है यही रुपया है जितना यह जगत और बंध मोक्ष से आदि से लेकर संसार का विस्तार है सो सारा तेरे मन के ही अंदर है, जैसे वह रुपया नाम है सो भी रजत धातु में कल्पना मात्र है वैसे ही जो मन नाम है सो भी तुझ चेतनात्मा में मन की ही कल्पना है सब चेतन का ही चमत्कार है जैसे रुपया और उसका विस्तार सब रजत रूप है वैसे ही मन और मन का विस्तार सब चेतन स्वरूप है तू विचार करके देख जितने घट हैं, सो सारे मृतिका से भिन्न नहीं होते सब मृतिका रूप ही होते हैं जितने स्वर्ण के आभूषण होते हैं सो सब सोना ही होते हैं और जितने लोहे के विवर्त हथियार अधिक होते हैं सो लोहे से भिन्न नहीं होते हैं सब लोहा ही होता है और घट आभूषण हथियार आदि नाम मृतिका सुवर्ण और लोहे में कहीं भी नहीं मिलते हैं केवल पुरुषों की कल्पना मात्र से ही है जिसको सुवर्ण भासता है उसको आभूषण नहीं भासता है और जिसको आभूषण भासता है उसको स्वर्ण नहीं भासता है परंतु जिस पुरुष की स्वर्ण में भूषण बुद्धि है सो पुरुष दर्शी कहलाता है इसी पर तेरे को एक बाबा ठाकुर सर्राफ न्याय सुनाते हैं इसको जब तू चित्त लगा के सुनेगा तब तेरे को स्वर्ण स्थानी एक आत्मा ही भासेगा और भूषण स्थानी नाना भाव सब दूर हो जावेंगे सो अब कहते हैं एक बाबा ने जवान अवस्था में देश देशांतरों में घूम के बहुत सा रुपया इकट्ठा किया और ठाकुर पूजा भी रखता था जवान अवस्था में उस रुपये और ठाकुर जी का कुछ बोझा मालूम नहीं होता था वह उन्हें उठाकर घूमा करता था परंतु फिर काल पाके जब वृद्ध अवस्था आई तब वह बोझा तोकने लायक नहीं रहा बाबा ने अपने मन में विचार किया कि बोझे को हल्का करना चाहिए तब सब रुपयों का सोना खरीद के सोने के ठाकुर जी बनवा लिए और सोने का ही सिंहासन बनवाया और जो पहले पत्थर के ठाकुर जी थे सो गंगा में प्रवेश करा दिए और वह एक स्थान में रहने लगा और एक चेला भी सेवा के वास्ते मूड लिया जब इस प्रकार करके शरीर शरीर के कर्मों का अंत हुआ, तब शांत हो गया फिर चेले ने अपने मन में विचार किया कि गुरु महाराज का भंडारा करना चाहिए नहीं तो हमारे भेष के लोगों में निरादर होगा इस प्रकार सोचकर वह ठाकुर जी को और सिंहासन को सर्राफ के यहाँ ले जाके कहने लगा भाई इस ठाकुर जी को और सिंहासन को बेचता हूँ तब उन दोनों को शर्राफ ने कांटे पर रख के कहा कि सौ रुपये के तो ठाकुर जी है और चार सौ का सिंहासन है चेले ने कहा अरे तू क्या बकता है ठाकुर जी तो सौ रुपये के हैं और सिंहासन चार का है तेरी अकल को क्या कोई ले गया है कहीं ऐसा भी होता है सराफ ने कहा कि महाराज, मैं तो तो सोने का करता हूं। जी और तो तुम्हारी दृष्टि में है मैं तो सुवर्ण ही देखता हूँ मेरे को तो कहीं भी इसमें ठाकुर और सिंहासन मालूम नहीं होता है दार्त यह है कि जब तू अंदर से आकार दृष्टि को मिथ्याजान के दूर करेगा तब तेरे को सत्चित आनंद रूप एक आत्मा ही परिपूर्ण भासेगा जैसे उस सराफ को एक स्वर्ण ही भासता था इसी का नाम दृष्टि सृष्टिवाद कहा है जिसका और भी विवेचन करने में आता है वाल्मीकि ऋषि ने वशिष्ठ नाम महारामायण में यही मुख्य सिद्धांत रखा है दृष्टि सृष्टिवाद का सुन लीजिए शिष्य भेद द्वेत विलय हो जाए है दूर हो ये सब खेद दृष्टि सृष्टिवाद के तीन भेद हैं सो तू जब एकाग्र होकर सुनेगा तब तेरा द्वेत रूप दुख विलय हो जावेगा अर्थात जैसे अग्नि से धूम निकलता हुआ मालूम होता है परतु वह आकाश में लीन हो जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहा गया तैसे ही जब तू इस उत्तम सिद्धांत को धारण करेगा तब तेरा धुआं रूपी द्वैत आकाश रूप आत्मा में लय हो जावेगा, फिर तेरे को सर्वत्र एक आत्मा ही भासेगा जैसे उल्लू को अंधेरा ही भासता है दृष्टि रेव सृष्टि ही दृष्टि से तात्पर्य कहिए नेत्र की वृत्ति का है जब तक नेत्र का विषय पदार्थ है तब तक ही पदार्थ है जब नेत्र की वृत्ति का विषय नहीं है तब पदार्थ भी नहीं है यह मत कनिष्ठ है क्योंकि जब तक नेत्र का विषय पदार्थ है तब तक द्वैत है इसी से कनिष्ठ कहा जाता है दूसरा मत जो समझा जाता है इस प्रकार है दृष्टिव सृष्टि ही से यहां तात्पर्य दृष्टि कहिए अंतकरण की वृत्ति से है जब तक अंतकरण की वृत्ति का विषय पदार्थ है तब तक पदार्थ की साक्षात सत्ता रहती है इसमें भी द्वैत बना रहता है इसी से यह मत मध्यम कहलाता है तीसरा मत जो उत्तम कहा जाता है सो दिखाते हैं दृष्टि दृष्टिव सृष्टि ही अर्थात दृष्टि कहिए जो चेतन आत्मा है सो ही सृष्टि रूप होके भास रहा है इस प्रकार समझ के जब तू इस उत्तम दृष्टि को धारण करेगा तब तेरा द्वैत भाव नष्ट हो जावेगा, और एक अद्वैत ही तेरे को भासेगा, परंतु अद्वैत भी फिर तेरे को अपने स्वरूप में कल्पित ही प्रतीत होगा तब तू आप ही जान लेगा कि सुखाधिक आत्मा के स्वरूप ही है क्योंकि आत्मा में अनात्म वस्तु कल्पित होने से वह आत्मा का स्वरूप ही है वास्तव में मैं चेतन आत्मा सदा ही सुखरूप हूं और जो मेरे को सुख की इच्छा हुई थी सो केवल भ्रांति करके हुई थी हे शिष्य तू इस उत्तम सिद्धांत को धारण कर तू तो सदा शुद्ध स्वरूप सर्व गुण और धर्मों से रहित है इस प्रकार से गुरु ने समझाकर कहा तब शिष्य विनय कहता है हे भगवान शुद्ध आत्मा में कोई धर्म नहीं भी हो परंतु विशिष्ट आत्मा में तो सुखाधिक धर्म होंगे क्योंकि अहम सुखी अहम दुखी ऐसी प्रतीति किसको होती है सो आप हमको बताइए और जो आप ऐसा कहो कि अंतकरण में होती है तो यह कहना बने नहीं क्योंकि अंतकरण को जड़ भी कहा है परंतु जड़ पदार्थ में सुख दुख की प्रतीति कहना बने नहीं क्योंकि जड़ पदार्थ में जो सुख दुख का भान हो तो घटाधिक में भी होना चाहिए सो होता नहीं इसी से जाना जाता है कि ये चेतन ही के धर्म होंगे यदि आप साक्षी आत्मा में इस प्रकार धर्म होना कहो तो वह उचित नहीं होगा और न विशिष्ट में कहना ठीक होगा क्योंकि जो धर्म अंतकरण में नहीं है और न साक्षी आत्मा में है वे उनके मिलाप में कहा से होंगे होना नहीं चाहिए किंतु दुख सुख प्रत्यक्ष में होते हैं सो कैसे होते हैं जो धर्म जिन पदार्थ में नहीं है वह उनके मिलाप में कैसे आवेगा यदि पान सुपारी कत्थे में रक्तता न हो तो उनके मिलाप में कहां से आवे तैसे ही अंतःकरण और आत्मा में सुखादिक नहीं हो तो उनके मिलाप में कैसे होंगे हे प्रभु यह बड़ा भारी संदेह मेरे को प्राप्त हुआ है आप कृपा करके इसका निवारण कीजिए गुरु कहते हैं हे hey शिष्य तूने अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि इस बात को तो मैं भी भूला ही था तेने स्मरण करवाया है अब तू चित लगाकर श्रवण कर, कर। यद्यपि अंतकरण तो जड़ है और सुखादिक प्रतीत होते हैं सो कैसे सुन पूर्व जन्मों में जो नाना प्रकार के कर्म किए हैं सो सभी अंतकरण विशिष्ट में ही हुए हैं और अंतकरण विशिष्ट में ही सुख दुख की प्रतीति भी होती है क्योंकि जो करता है सो ही भोगता है और जो करता नहीं होता सो भोगता भी नहीं होता है शुद्ध चेतन इस अनुमान से जाना जाता है कि अंतकरण विशिष्ट जीव चेतन में ही सुख दुख का भान होता है क्योंकि जैसे घट में जल का आन्यन रूप जो कार्य होता है सो केवल घट में नहीं होता है और केवल आकाश में भी नहीं बनता है उन दोनों का जो संबंध है उसमें ही पांच से और दस सेर संख्या का व्यवहार होता है केवल आकाश में भी पांच सेर कहना बनता नहीं और केवल मृतपिंड में भी पांच शेर की संख्या की जाती नहीं उनका जो औपाधिक संबंध है उसमें ही कहना होगा क्योंकि कार्य अनुमति से जाना जाता है कि दोनों के मिलाप में ही व्यवहार होता है इसी प्रकार दुख सुख रूप कार्य की प्रतीति होने से जाना जाता है कि अंतकरण विशिष्ट में ही सुख दुख का भान होता है और तेने कहा था कि जो धर्म दोनों पदार्थों में नहीं होता है सो उनके मिलाप में कैसे होगा सो भी नियम नहीं बनता क्योंकि विचार करके देखो जैसे धूम्र केवल लकड़ी में नहीं होता है और न केवल अग्नि में होता है परंतु जब दोनों मिलते हैं तब धूम्र की प्रती होती है अब तू देख इनमें से किसमें धुआं था ऐसे ही हस्त की दोनों तालियों में शब्द नहीं है परंतु जब दोनों मिलते हैं तब शब्द होता है हे शिष्य, इस प्रकार समझ के देख यदि तुझे ऐसा दिखाई देता हो तो अंतकरण विशिष्ट में समझ ले और नहीं तो पूर्व हमने दृष्टि सृष्टिवाद में जो उत्तम दृष्टि कही थी उसी को धारण कर और जो अंतकरण विशिष्टवाद पूर्व कथन किया है सो तेरे प्रश्न के उत्तर देने के वास्ते है जिससे तेरी भ्रांति दूर होवे, गए तो चेतन में जैसे और सर्व धर्म कल्पित है वैसे ही विशिष्टपना और शुद्धपना भी सब कल्पित ही है यदि तू ऐसा कहे कि जो कुछ भी कल्पित है सो कल्पना मात्र ही है उससे कोई भी कार्य होता नहीं जैसे स्तंभ में पिशाच का भ्रम होता है सो वह कल्पना मात्र पिशाच किसी के बालक को मारता नहीं है और रज्जु में कल्पना सर्प से रज्जु विश्व वाली नहीं होती है ऐसे ही जो तुझको आत्मा में अनात्मा का अध्यास हुआ है सो तेरे आत्मा में कुछ भी हानि नहीं कर सकता किंतु यह अध्यास ही तेरे को दुख देने वाला है इस पर तुझको एक रुई पिंजारा न्याय सुनाते हैं सो तू, जब इसको मन लगा के सुनेगा, तब तेरा यह ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और तेरे को शांत रूप एक आत्मा ही भासेगा तू सावधान होके सुन एक पिंजारा चला जाता था उस समय किसी मंडी में उसने रुई का बहुत भारी गंज देखा तब उसको ऐसा सोच हुआ कि यह तो सारी मुझको ही पींजनी पड़ेगी वह रात और दिन इसी फिक्र में रहने लगा और ऐसी भारी चिंता के मारे उसका शरीर सुख कर कमजोर हो गया और चलने फिरने के लायक नहीं रहा तब किसी पुरुष ने उस पिंजारे से पूछा अरे भाई तू किस चिंता में रहता है किस दुख के कारण तेरा शरीर क्रश हो गया है सो बता तो सही पिंजारे ने उत्तर दिया कि वह सारी रुई मेरे को ही पींजनी पड़ेगी तब वह पूछने वाला बोला अरे भाई तू ऐसा फिक्र कुछ भी मत कर वह तो अग्नि लग के सारी भस्म हो गई है यह सुन उस पिंजारे ने कहा क्या सच्ची बात है तब वह कहने लगा अरे झूठ बोलकर हमें कुछ तेरे से लेना है वह तो परसों के रोज भस्म हो गई तब इस प्रकार उस पुरुष के वचनों को सुनके पिंजारे का अध्यास निवृत्त हो गया इसी प्रकार तैने आत्मा में अनात्मा अंत करण के सुख दुख का धर्म आरोपण करके मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ऐसा जो मान लिया है इसी का नाम अध्यास है वास्तव में ऐसा सभी को होता है तथापि ज्ञानवान और अज्ञानी के अध्यास में सामान्य और विशेष की जिस प्रकार विलक्षणता होती है सो दिखाते हैं ज्ञानवान व्यवहार दशा में अहम सुखी अहम दुखी ऐसे शब्दों को उच्चारण करता मालूम होता है परंतु उसने जो चेतन आत्मा को अपना स्वरूप जाना है सो सर्व दुख सुख आदि से रहित असंग है ऐसा उसका दृढ़ निश्चय होने से ज्ञानवान का अध्यास सामान्य होता है जिससे वह जन्मों का कारण नहीं होता है अज्ञानी को ऐसा अकर्ता रूप करके आत्मा का ज्ञान है नहीं इसी कारण अज्ञानी को विशेष अभ्यास होता है जो जन्मों का कारण होता है शिष्य प्रश्न करता है हे भगवान अध्यास कितने प्रकार का होता है सो आप कृपा करके कहो क्योंकि भली प्रकार से वस्तु का स्वरूप जाने बिना ग्रहण और त्याग होता नहीं इसलिए अध्यास के भिन्न भिन्न स्वरूप कथन करो इस प्रकार सुनके गुरु कहते हैं हे शिष्य अध्यास का स्वरूप और भेद हम कहते हैं तो चित्त लगाकर श्रवण कर अध्यास दो प्रकार का होता है एक तो अर्थाध्यास और दूसरा ज्ञानाध्यास होता है इनमें अर्थाध्यास के और भी बहुत भेद हैं, कहीं केवल संबंधी अध्यास होता है और कहीं संबंध सहित संबंधी का अध्यास होता है कहीं केवल धर्माध्यास होता है और कहीं अन्योन्याध्यास होता है और कहीं अनंतराध्यास होता है सो भी दो प्रकार का होता है एक तो संसर्गाध्यास होता है और दूसरा स्वरूपाध्यास होता है इतने अध्यास के भेद कहे हैं और भी अनेक भेद हैं माया के पदार्थों का चिंतन करने से अंत नहीं है उनको तो मिथ्या जानने से ही अंत होता है बहुत गधे के बाल गिरने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है इसलिए जितना अध्यास अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास के अंतर्भूत है अध्यास का स्वरूप यह है कि मिथ्या वस्तु और उसका ज्ञान दोनों को अध्यास कहते हैं सो अध्यास और अध्यस्त वस्तु के अधिष्ठान के ज्ञान बिना और प्रकार से निवृत्ति होती नहीं यह सुन, शिष्य शंका करता है हे भगवन, आप कहते हो कि अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यास और अध्यस्थ की निवृत्ति होती है सो यह नियम बनता नहीं क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान बिना भी अध्यस्थ की निवृत्ति देखने में आती है जैसे किसी पुरुष को सर्प के मंद संस्कारों से रज्जु में सर्प भ्रम होके उसके अंतर फिर दंड के भी संस्करण है और वे तीव्र हैं इससे पीछे दंड का ही भ्रम होगा तब रज्जू के ज्ञान बिना ही सर्प भ्रम निवृत्ति होगा इसमें अधिष्ठान के ज्ञान की क्या जरूरत है ऐसे ही आत्मा में कर्तापने का जो भ्रम हो रहा है स्व आत्मा के अकर्ता रूप ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा तो फिर आत्मा को ब्रह्म रूप करके जानना इस ज्ञान की क्या जरूरत है ऐसी शंका करने पर गुरु कहते हैं हे शिष्य यद्यपि विरोधी पदार्थ के ज्ञान से विरोधी पदार्थ की लय रूप निवृत्ति हो जाएगी तथापि अत्यंत निवृत्ति होती नहीं क्योंकि सर्प भ्रम तो निवृत्त हो गया है परंतु अधिष्ठान का अज्ञान निवृत्त नहीं नहीं हुआ इसी से फिर दंड का भ्रम हो जाता है है अधिष्ठान के ज्ञान बिना अत्यंत निवृत्ति होती है नहीं। कारण सहित जो कार्य की निवृत्ति है सो ही अत्यंत निवृत्ति कही जाती है जो केवल अधिष्ठान के ज्ञान से ही होती है और किसी प्रकार से होती नहीं और जो तेने कहा था कि आत्मा का जो ब्रह्म रूप करके ज्ञान है उसकी क्या जरूरत है आत्मा के अकर्तापने के ज्ञान से आप ही निवृत्ति हो जावेगी सो तेरा कहना बनता नहीं क्योंकि कर्ता रूप से जो आत्मा का ज्ञान है सो तो अकर्ता पने के ज्ञान से लय रूप निवृत्ति को प्राप्त हो जाएगा परंतु आत्मा को ब्रह्म रूप से नहीं जानेगा तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो अकर्तापने का ज्ञान भी अध्यास रूप ही है जैसे सर्प ज्ञान से दंड ज्ञान हो गया है परंतु दोनों ही ब्रह्म रूप है तात्पर्य यह है कि जब तक अधिष्ठान के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक ब्रह्म की भी निवृत्ति नहीं हो सकती दार्त में सर्वकल्पित वस्तु का अधिष्ठान आत्मा है सो उसको ब्रह्म से भिन्न जानना अधिष्ठान का ज्ञान है और ब्रह्मरूप करके आत्मा को जानना ही आत्मा का यथार्थ ज्ञान है इस प्रकार आत्मा के यथार्थ ज्ञान से सर्व अध्यास और सर्व अध्यास का कार्य जो अध्यस्त पदार्थ है इन सब की निवृत्ति होती है इसी को अत्यंत निवृत्ति कहते हैं इसी पर तेरे को एक पद सुनाते हैं सो तू मन लगा के सुन कहीं आना है नहीं जाना मन का यह कहीं आना दरिया की मोजा देखो दरिया के बीच समाना करताब दी को त्यागो तब धर्म नींद से जागो करताब दी को त्यागो अब धर्म नींद से जागो तुम आतम पद से लागो तक देव विषय विषारा कहीं आना है नहीं जाना एक मन का मिटाना मैं हिंसा नहीं अहिंसा नहीं राति वर्ण कुल वंशा जहा हिंसा नहीं अहिंसा नहीं, नहीं जाति वरण कुल वंशा कोई निंदा नहीं प्रशंसा चाहे कोई कुछ बको जमाना कही आना है नहीं जाना एक का में मिटा नहीं गायत्री संध्या कोई मोक्ष हुआ नहीं बंदा जान गायत्री संध्या कोई मोक्ष हुआ नहीं बंद्या आतम है सदा सचंदा जा नहीं ज्ञान जाना कहीं आना है नहीं जाना का मेरे मूला नहीं दूला कभी कुमलाता नहीं भूला जामूला नहीं दूला कभी कुमलाता नहीं भूला कुछ जाना जानन भूला वह सादेश देश देवाना कहीं आना है नहीं जाना एक मन का मैं जाना जहाँ जीव ईश नहीं माया कोई धर्म कर्म नहीं पाया जहाँ जीव ईश नहीं माया कोई धर्म कर्म नहीं पाया तुझ चेतन की सब छाया यह सर्ग पता जाना कहीं आना है नहीं जाना मन का जाना, जब गुप्त रूप को जाना तब मिटा वेद भ्रमनाना जब गुप्त रूप को जाना तब मिटा वेद भ्रमनाना भई माया मल की हाना जब बेटा एक सम एक मन का मैं मिटाना कहीं आना है नहीं जाना एक मन का मैं निमटाना दरिया की ओर देखो दरिया के बीच समाना कहीं आना है नहीं जाना एक मन का मैं जिमटाना ओ ओ एक मन का ओ एक मन मन का का इस बात को अपने चित्त में विचार के आत्मा को एक समरूप जान और जो पूर्व में सुख को आत्मा से भिन्न आत्मा का गुण तथा आत्मा का धर्म रूप करके जाना था सो वास्तव में आत्मा का स्वरूप ही जान यदि तू ऐसा कहे कि सुखाधिक किसी क्रिया से आत्मा को प्राप्त होते हैं तो तेरा यह कहना बनता नहीं क्योंकि क्रिया करके अनात्म पदार्थ की ही प्राप्ति होती है आत्मा तो सर्वव्यापी होने से नित्य प्राप्त ही है और जो तू ऐसा कहे कि नित्य प्राप्त की प्राप्ति और नित्य निवृत्त की निवृत्ति वेदांत शास्त्र में कही है इसलिए प्राप्त की प्राप्ति बनती है सो ठीक है परंतु तेने इस प्रकार के कथन का अभिप्राय समझा नहीं है जो वस्तु नित्य ही प्राप्त है उसकी फिर किस क्रिया से प्राप्ति होगी उसका तो अज्ञात होना ही अप्राप्ति है और ज्ञात होना उसकी प्राप्ति कही जाती है यथार्थ में किसी से उसकी प्राप्ति नहीं होती है और जो नित्य पद दिया है उसको तू विचार के देख जब तू इस प्रकार विचार करेगा तब तेरी क्रियाजन्य प्राप्ति की शंका निवृत्त हो जावेगी। सो विचार यह है जिस पर तेरे को एक बच्चा बाजार पिता न्याय सुनाते हैं एक पुरुष अपने बच्चे को संग लेके बाजार की सेल करने गया था उसने बाजार में गाड़ी घोड़े की बहुत सी भीड़ देखकर अपने मन में विचार किया कि इस बच्चे को कोई चोट फेंट लगे नहीं इसलिए उसने उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लिया और बाजार में घूमता रहा वह अनेक प्रकार के कौतुक तमाशे देखता रहा और बाजार की अनेक वस्तु देख के उसका मन होने के कारण उसे उस लड़के का विस्मरण हो गया फिर उस पुरुष को ऐसा भ्रम हुआ कि लड़का तो कहीं बाजार में खो गया है तब वह उस लड़के को ढूंढने लगा और सारा ही बाजार उसने ढूंढा परंतु वह बच्चा उसको कहीं भी नहीं मिला ऐसी दशा में वह पुरुष हैरान होकर घर चला जब घर के दरवाजे में घुसने लगा तब उस बच्चे का शेर दरवाजे में टकराने से वह रोने लगा उसका रोना सुनके पिता को उसी वक्त पुत्र की ज्ञात हो गई अब तू इस बात को विचार कर देख उस बच्चे की प्राप्ति किस क्रिया से हुई किसी भी क्रिया से नहीं हुई पूर्व में उस पुरुष ने अनेक क्रिया उसकी प्राप्ति के वास्ते की परंतु किसी भी क्रिया से उस बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई जब वह पुरुष सर्व क्रिया को त्याग के निराश होकर अपने घर आया तभी उसको अपने बच्चे की प्राप्ति हुई यह तो दृष्टांत है दारृष्टांत यह है कि जब तक तेरे को किसी कायिक वाचिक मानसिक क्रिया का अहंकार है कि अमुक क्रिया करके आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी तब तक तेरे को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी जैसे वह पुरुष जब तक ढूंढने की क्रिया करता रहा तब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई जब वह निराश होकर अपने घर आया तब उसको पुत्र की प्राप्ति हुई ऐसे ही तेरे को जो सुख प्राप्ति की इच्छा हुई है और उसके वास्ते नाना प्रकार की जो क्रिया करता है जब तू इन सर्व से निराश होगा और जो सच्चा आत्मा रूपी घर है उसकी तरफ आवेगा तब तेरे पुत्र स्थानी आत्मस्वरूपी नित्य सुख की प्राप्ति होगी परंतु वह तभी होगी जब दरवाजा स्थानी जो सतशास्त्र और महात्मा का सत्संग है उसी में तू आवेगा और तेरे को अहम ब्रह्मास्मि ऐसी चोट लगेगी तब तू उस बच्चे की तरह चिल्लावेगा कि मैं ही चेतन आत्मा पूर्ण ब्रह्मरूप हूं और अक्रिय हूं। इसी से मैं सर्वधर्मों से मैं रहित हूं। और सभी धर्म और सभी क्रिया मेरे ही से सिद्ध होती है और मेरे से कोई भी पदार्थ जुदा नहीं है जब इस प्रकार समझेगा तब तू जान लेगा कि नित्य प्राप्ति की जो प्राप्ति कही है सो केवल प्राप्त पदार्थ का ज्ञात कराने के वास्ते कही है और किसी क्रिया से प्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है जिस पदार्थ की किसी क्रिया से प्राप्ति होती है सो पदार्थ अनात्म ही होता है जैसे घट पटाधिक पदार्थ है ये सारे क्रिया क्रियाजन्य होने से अनात्म ही हैं जो पदार्थ किसी क्रिया से उत्पन्न होता है सो शवान ही है कर्मों से स्वर्ग के भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं सो भी काल पाके नाश हो जाते हैं यदि किसी क्रियाजन्य पदार्थ से आत्मा के सुख की प्राप्ति कहो तो वह सुख भी नाश वाला ही होगा वास्तव में वेद ने आत्मा को अक्रिय ही कहा है उसमें किसी क्रिया का आरोपण करके उसको सुख की प्राप्ति कहना सर्वथा वेद और शास्त्र से विरुद्ध है इसी बात को सुनके शिष्य प्रश्न करता है, हे गुरु, वेद में दो प्रकार के कर्म कहे हैं उनमें एक तो विधि और दूसरा निषेध कर्म कहा है इन दोनों में से निषेध कर्म का तो त्याग ही कहा है और जो विधि कर्म है सो करने के वास्ते कथन किया है विधि कर्म से सुख की प्राप्ति कही है जीवात्मा से भिन्न और किसी को भी कर्म का अधिकार है नहीं जीवात्मा ही कर्म का अधिकारी है इसलिए जीवात्मा के सुख के वास्ते ही वेद ने कर्म का कथन किया है सो कर्म किसी क्रिया से होता है और आप कहते हो कि किसी भी क्रिया के करने से आत्मा को सुख की प्राप्ति होती नहीं इसमें तो आपका कहना ही वेद से विरुद्ध मालूम होता है क्योंकि वेद ने कर्मों का जो कथन किया है वह कथन जीवात्मा के सुख के वास्ते करने में ही वेद का अभिप्राय है और जो क्रियाजन्य कर्म से सुख नहीं होता तो वेद ऐसा कथन क्यों करता इससे जाना जाता है कि वेद का तो किसी के बहकाने में तात्पर्य है नहीं वेदों को ईश्वर ने सर्व जीवों के भले के वास्ते ही उत्पन्न किया है ऐसी शंका होने से गुरु कहते हैं यद्यपि वेद ईश्वर ने जीवों के भले वास्ते ही उत्पन्न किए हैं और विधि निषेध दो प्रकार के कर्मों का कथन किया है सो भी जीवों के कल्याण वास्ते ही है परंतु अपनी बुद्धि में जो असंभावना दोष होने से वेद के वचनों का तात्पर्य समझ में नहीं आता है इसी कारण विरोध मालूम होता है क्योंकि किसी स्थान में तो ऐसा कहा है कि जब तक जीवे तब तक कर्मों को ही करे और किसी जगह ऐसा भी कथन किया है कि कर्मणा कर्मण्य जंतु अर्थात कर्मों से जीव बंधायमान होते हैं इस रीति से नाना प्रकार के वचनों को सुनके पुरुषों की बुद्धि में भ्रम हो जाता है इससे न तो कर्मों का त्याग होता है और न कर्मों के करने में चित्त की प्रवृत्ति ही होती है उभयतः संशय में ही उम्र बीत जाती है इससे प्रथम अपनी बुद्धि में जो असंभावना दोष है उसकी निवृत्ति करनी चाहिए उसकी निवृत्ति बारंबार शास्त्र के विचारने और महापुरुषों के वचनों में विश्वास रखने से होती है जब इस प्रकार महात्मा पुरुषों के वचनों को बारंबार सुनेगा और शास्त्र का विचार करेगा तब जान जावेगा कि अधिकारी भेद से सारे ही वेद के वचन ठीक हैं। विधि निषेध ये दो प्रकार के कर्म वेद ने कहे हैं। निषेध कर्म से रोक के विधि कर्म में लगाना और फिर सकाम को छुड़ाकर निष्काम विधि कर्म में लगाना और जब तक अशुभ वासना दूर नहीं हो तब तक निष्काम कर्म करना और जब अशुभ वासना नहीं मालूम हो, तब निष्काम निष्काम कर्म को को भी भी नहीं करना, उपासना को करना, किंतु उपासना और वह भी जब तक की स्थिरता नहीं दिखे, तब तक करना और जब विक्षेप दोष दूर हो जावे, तब निष्काम उपासना भी नहीं करना और वैसी दशा में नित्य अनित्य वस्तु का विचार करना और कुछ भी नहीं करना ऐसे ही विधि कर्म से लेकर ज्ञान की प्राप्ति पर्यंत सोपान कर्म अर्थात अधिकार भेद से एक कर्म का त्याग और दूसरे का ग्रहण वेद ने कहा है सो कर्म के कराने में वेद का तात्पर्य नहीं है किंतु सर्व कर्मों को क्रमश छुड़ाने में ही वेद का गूढ़ अभिप्राय है क्योंकि जिन कर्मों में अहंकार करके जन्म मरण रूप नाना प्रकार के क्लेश प्राप्त होते हैं उन कर्मों के दूर होने से ही दुख की निवृत्ति होगी कर्मों का नाश तीन प्रकार से होता है पहला किसी ज्ञात में पाप हो जावे तो उसकी निवृत्ति विरोधी कर्म से होती है जैसे प्रायश्चित्त कर्म दूसरा कर्म के भोगने से कर्म नाश होते हैं जैसे प्रारब्ध कर्म और तीसरा ब्रह्म ज्ञान से संचित और आगामी कर्म नाश होते हैं इस प्रकार से क्रियाजन्य कर्म का वेद ने जो कथन किया है सो कर्म के ही नाश करने के वास्ते है जैसे किसी के भूत चिपट जाता है तब उसको बलिदान देकर निवृत्त करते हैं परंतु जैसा प्रेत होता है वैसा उसका बलि होता है है इसी प्रकार इस जीव को कर्म कर्म रूपी रूपी भूत लगा है। तो कर्म रूपी बलिदान देने से ही वह दूर होता है और किसी क्रिया के करने से आत्मा को सुख की प्राप्ति नहीं होती है ऐसा जो अक्रिय और सुखरूप आत्मा है उसको किसी क्रिया से सुख की प्राप्ति कहना संभव नहीं परंतु जो तेरे को सुख की प्राप्ति की इच्छा हुई है दोष है इसी से तेरे को अक्रिय आत्मा में नाना प्रकार की क्रिया और कर्म प्रतीत हुए हैं जैसे किसी के नेत्र में दोष होता है उसको आकाश में दो चंद्रमा भासते हैं इसी प्रकार किसी को पित्त दोष हो तो उसे सभी पदार्थ पीले प्रतीत होते हैं वास्तव में दोष केवल नेत्र में ही है चंद्रमा तो एक ही है और सारे पदार्थ पीले नहीं होते हैं परंतु अपने नेत्र के दोष से पीले भासते हैं फिर वह पुरुष दवाई करता है और आराम होने पर जो पदार्थ जैसा होता है वैसा ही भासने लग जाता है वास्तव में दवाई से नेत्र का दोष ही दूर होता है नेत्र में उस दवाई से सामर्थ नहीं बढ़ती है तैसे ही अज्ञान रूपी दोष से अपनी बुद्धि में ही कर्ता क्रिया कर्म भासता है सो किसी दवाई से ही दूर होगा और वह दवाई निष्काम कर्म है उससे अंतकरण शुद्ध होता है शुद्ध अंतकरण में विवेक वैराग्य आदि साधन उत्पन्न होते हैं फिर श्रवण मनन निधिध्यासन से असंभावना और विपरीत भावना दूर होकर आत्मा का यथार्थ ज्ञान होता है जैसा वस्तु का स्वरूप हो वैसा ही जानना इसी का नाम यथार्थ ज्ञान है त्पर्य यह है कि जैसे दवाई की सामर्थ रोग के दूर करने में होती है तैसे ही जितनी साधन रूपी दवाई है सो अज्ञान रूपी रोग के दूर करने में तो समर्थ है परंतु आत्मा को सुख की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है क्योंकि आत्मा तो सदा सुख रूप ही है जैसे कपड़े में जो मैल होता है उसकी मल से ही निवृत्ति होती है परंतु साबुन रूपी मल से उस वस्त्र में सफेदी नहीं उत्पन्न होती है क्योंकि सफेदी तो वस्त्र का स्वरूप ही है कोई कहे कि जल को ठंडा करो वह कौन वस्तु है जो जल को ठंडा करेगी वास्तव में जितनी वस्तु ठंडी मालूम होती है सो सब जल ही से ठंडी होती है इसी प्रकार पदार्थों में जो सुख की प्रतीति होती है सो सारा सुख चेतन आत्मा का है फिर आत्मा को सुख की प्राप्ति कौन पदार्थ कराएगा? पदार्थ मात्र को कर दुख रूप कहे है यही वेद का गूढ़ अभिप्राय है सो तेने समझा नहीं जैसे एक वैरागी ने गुरु के उपदेश का अर्थ नहीं समझा था। इसी पर तेरे को एक गुरु शिष्य उपदेश न्याय सुनाते हैं। सो यह है कि एक ग्रहस्ती को उसके पूर्व जन्म के उत्तम के उत्तम योग से वैराग्य उत्पन्न हुआ तब वह घर छोड़कर चल दिया और अपने कल्याण की इच्छा करके विचरने तथा तीर्थ यात्रा करने लगा एक दिन वह किसी बैरागी के मंदिर में जाकर ठहरा तब मंदिर वाला बैरागी ऐसे ही तीर्थ यात्रा में विचरता रहता हूं अपने घर का तो मैंने त्याग किया है परंतु मेरे को यह इच्छा बनी रहती है कि इस जन्म मरण रूपी संसार दुख से किसी प्रकार मुक्त हो इस प्रकार सुनकर वे बाबा जी कहने लगे अरे यह तो तेरे को हम बता देंगे तब वह बोला कि महाराज बहुत अच्छी बात है आप कृपा करके बताइए बाबा जी कहने लगे कि भाई तुम तीन काम करते रहो तो तुम्हारी मुक्ति हो जावेगी वे तीन काम यह है एक तो गऊ का गोबर थाप दिया करो दूसरा काम तम्बाकू को कूट कर मेरे को भर दिया करो और तीसरा काम गऊ के वास्ते हरी हरी घास जंगल से खोद लाया करो इन तीन कामों को करने से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा तब वह पुरुष इस बात को सुनके उस बाबा का चेला होकर उसी मंदिर में रहने लगा और ये तीनों काम करने लगा बहुत दिन व्यतीत होने पर वह अपने मन में विचार करने लगा ये काम तो हम अपने घर पर भी करते थे जो इनसे कल्याण होता तो वही हो जाता महाराज ने कहा है सो कुछ समझ के ही कहा होगा इस प्रकार विचार करता ही रहा फिर एक दिन वह बाबा गैया के वास्ते किसी तालाब के किनारे घास खोद रहा था उस समय उसी तालाब पर कोई परमहंस महात्मा विचरते हुए चले आए उन्होंने वहां स्नान किया तब वह पुरुष उन महात्मा की तरफ देख रहा था स्नान करके वे महात्मा उसी तालाब के किनारे आसन लगाकर बैठ गए और गीता का पाठ करने लगे जब वे पाठ कर चुके तब वह मनुष्य उनके पास जाके जय सियाराम कहता हुआ वंदनापूर्वक उनके समीप बैठ गया फिर वे महात्मा जी उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो उसने कहा कि महाराज मैं भी साधु हूं तब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है वह मनुष्य कहने लगा कि महाराज मैं आपसे एक बात पूछता हूं कृपा करके बताइए महात्मा ने कहा बहुत अच्छा आप पूछिए तब वह कहने लगा कि महाराज मेरे गुरु ने तीन काम मेरे को बताए हैं और यह कहा है कि इनको तुम करते रहो तुम्हारा मोक्ष हो जावेगा वे काम ये हैं पहला गऊ का गोबर थापना दूसरा तंबू को कूटकर भर भर के देना और तीसरा गऊ के वास्ते हरी हरी घास खोद लाना इन कामों के करने से मोक्ष होता है या क्या सो आप बताइए तब वे महात्मा कहने लगे हे सज्जन इन कामों के करने से तो मोक्ष नहीं होता है परंतु इनका अर्थ समझने से मोक्ष होता है तुम्हारे गुरु ने ठीक बातें बतलाई परंतु तुमने इनका अर्थ नहीं समझा तब वह कहने लगा कि महाराज कृपा करके अर्थ बताइए इस पर से वे महात्मा बोले कि गोबर थापने का अर्थ यह है कि गो नाम इंद्रियों को और थापना सेतात से तात्पर्य खोटे विषयों से रोकने का है ऐसे ही वर नाम श्रेष्ठ का है वही पुरुष श्रेष्ठ है जिसने अपनी इंद्रियों को दुष्ट विषयों से रोका है तम्बाकू कूटने और फूंकने का अर्थ तमा, अर्थात तम, लोभ और लालच आदि को कूट कूट कर फूंक देना ही तम्बाकू कूट कूट कर भर देना है तीसरा काम जो हरी हरी घास खोद लाने का है इसका अर्थ यह है कि जब तू खोटे विषयों से मन और इंद्रिय को रोकेगा और लोभ लालच काम क्रोध आदि सर्व को कूट कूट के फूक देगा तब हरि अर्थात विष्णु भगवान को खोजने से ही तेरा मोक्ष होगा इस प्रकार से उन कामों के अर्थ को समझ के वह जाली खुरपी छोड़ के मंदिर में जाकर बैठ गया और माला हाथ में लेकर ठाकुर जी का भजन करने लगा जब गुरुजी उसे पुकार कर कहने लगे अरे जानकीदास, दास फलाना अमुक काम नहीं किया तो वह बोला कि महाराज आज तो मैं सब कामों के अर्थ को समझ गया हूं अब पहले जैसे काम करने से क्या प्रयोजन है यह सुन गुरुजी कहते हैं अरे जानकीदास आज तेरे को कोई चोटी कट तो नहीं मिला यह गुरुचे का दृष्टान्त है दार्ष्टांत यह है कि जब तक उन कामों का अर्थ जानकीदास ने नहीं समझा था तब तक गोबर को थापा तम्बाकू को कूटा और घास को भी खोदता रहा जिस समय उनके अर्थ को जान लिया तो सर्व कामों से निवृत्त हो गया और आनंद को प्राप्त हुआ तैसे ही जब तक तू किसी क्रिया से आत्मा को सुख की प्राप्ति चाहता है तब तक तेरे को सुख की प्राप्ति कदापि नहीं होगी क्योंकि कर्म और उनके फल को वेद ने दुख रूपी कहा है इससे भी जाना जाता है कि कर्म और उनके फल दुख रूप ही हैं प्रत्यक्ष में भी यही देखने में आता है कि बिना संतोष के जो पुरुष नाना प्रकार के लौकिक कार्य आरंभ करता है उसको देख के लोग कहते हैं यह तो बहुत दुखी है और जो पुरुष सर्व कार्यों को त्याग विवेक पूर्वक एकांत देश में रहता है उसे देखकर लोग कहते हैं कि यह पुरुषानंद में है कहीं ऐसा लिखा भी है नहीं देव सम जो नर बसे कांत भोगो की नहीं वासना मन हुआ ब्रह्म में शांत करता क्रिया कर्म का टूट गया अहंकार तास समानन और सुख सब कहते संत पुकार हे शिष्य जैसे उस महात्मा ने उस बाबा को उन कर्मों का गूढ़ अर्थ समझाया तब अर्थ समझने पर बाबा को आनंद प्राप्त हुआ तैसे ही तू भी वेद के गूढ़ अर्थ को समझ वेद का गूढ़ अर्थ है कि कर्म के करने से कर्म का नाश होता है इस वास्ते कर्म का कथन वेद में किया है किसी क्रियाजन्य कर्म से आत्मा की प्राप्ति होती है ऐसा वेद ने कथन नहीं किया क्योंकि आत्मा तो नित्य ही प्राप्त है नित्य प्राप्त वस्तु की किसी क्रिया से प्राप्ति होती नहीं जैसे कोई पुरुष कहे कि मेरे को आकाश की प्राप्ति किस क्रिया से होगी तब सुनने वाला उसे कहता है अरे मूर्ख कहीं क्रिया से आकाश की प्राप्ति होती है आकाश तो नित्य ही प्राप्त है इसकी प्राप्ति क्या होगी ऐसी इच्छा करना ही मूर्खता का चिन्ह है इस प्रकार की बात सुन के साधारण मनुष्य भी ऐसा उलंभा देते हैं तो विद्वान लोग क्या कहेंगे आकाश की किसी क्रिया से प्राप्ति नहीं बनती आकाश भी चेतन आत्मा में सुमेरु पर्वत के तुल्य है सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्मीवों के अंदर और बाहर जो व्याप रहा है ऐसा परिपूर्ण आत्मा कैसा है वह सर्व सर्वविक्षेपों से रहित और सदा सुख रूप है इसमें कुछ भी संदेह की बात नहीं है कि आत्मा स्वयं स्वरूप है उसको किसी क्रिया से आनंद की प्राप्ति कहना सर्वथा असंभव है जैसे जल में जो लहरें होती हैं वे पूछें कि जल किस क्रिया से हमको मिलेगा और वस्त्र पूछे कि मेरे को सूत किस क्रिया से मिलेगा इसी प्रकार भूषण कहे कि स्वर्ण कहां और किस क्रिया से मिलेगा ऐसे प्रश्न पूछने वाले की केवल मूर्खता हो कि प्राप्ति होगी सो यह तुम्हारा कहना भी उन लहरों आदि के प्रश्न करने के तुल्य है वे तो जड़ पदार्थ हैं, परंतु तू बुद्धिमान मनुष्य होकर ऐसी बात क्यों करता है वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप जो तू ही है तो फिर किस क्रिया से सुख की प्राप्ति चाहता है तू केवल अपनी भूल से ही दुख को प्राप्त होता है जैसे कोई बनिया अपने घर को भूल के सारे बाजार में फिरा और दुख पाया तैसे ही तू अपने को नहीं जान के नाना प्रकार की क्रियाजन्य क्लेशों को प्राप्त हो रहा है इसी पर तेरे को एक बनिक अफीम घर विस्मरण न्याय सुनाते हैं सो सोतु चित्त लगाकर सुन एक बनिए की दुकान बाजार में थी और उसका घर जरा फासले पर था एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि के समय जब कुछ वर्षा हो रही थी तब सर्दी की वजह से उस बनिए ने कुछ अफीम खा लिया वैसी दशा में वह बनिया दुकान से घर को चला रास्ते में किसी जगह पेशाब करने बैठ गया तब अफीम के नशे में उसकी आंख लग गई कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो वह अपने मन में विचार करता है कि हम घर को चले थे सो घर तो अब तक आया ही नहीं वह वहां से उठ के आगे चला और भयभीत हो गया फिर अपने घर की जांच उसको नहीं रही तब जिसका घर आवे उसी को अपना घर समझ के वह दरवाजे के किवाड़ खोलने लगा वे घर वाले कहने लगे अरे कौन है तब वह बनिया वहां से भागा ऐसे ही और भी अनेक ग्रहों में जा, जा के भागता रहा आखिर देव योग से उसी का घर आ गया वहां ठानी रास्ता देख ही रही थी तब सेठ जी गर्म पानी से पेड़ धोके रसोई जी में और पलंग पर विराज गए फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे तब कहते हैं कि सुख तो अपने ही घर में है क्योंकि जब तक मैं अपने घर को प्राप्त नहीं हुआ तब तक दूसरे ग्रहों में जा जाके अनेक प्रकार के तिरस्कार जन्य दुख को प्राप्त हुआ जब अपने गृह में आया तभी मुझको सुख प्राप्त हुआ तैसे ही तू अपने सत्चित आनंद स्वरूप को भूल के किसी क्रिया से सुख की प्राप्ति चाहता है यह इच्छा अपने स्वरूप के अज्ञान से ही हुई है स्वरूप के ज्ञान से ही दूर होगी वह स्वरूप कैसा है नित्य ही प्राप्त है ऐसा समझना ही नित्य प्राप्त की प्राप्ति है और किसी क्रिया से प्राप्त की प्राप्ति किसी किसी ने भी नहीं कही है और जो क्रिया से प्राप्ति कही है सो तो अनात्म पदार्थ की ही प्राप्ति होती है जैसे कुम्हार की क्रिया से घट की प्राप्ति होती है और पुरुषों को दंड आदिकों के प्रहार रूप क्रिया करने से सर्प आदि नाश रूप फल की प्राप्ति होती है और रसोई करने वाले को पाक क्रिया से नाना प्रकार के पदार्थों का विकार रूप फल होता है और संस्कार रूप क्रिया से मल की निवृत्ति और गुण की प्राप्ति रूप फल होता है ऐसे क्रियाजन्य कर्म से ये फल होते हैं परंतु आत्मा तो इन क्रियाओं में से किसी भी क्रिया का फल नहीं है क्योंकि जो आत्मा पूर्व में नहीं हो तो उत्पाद्य रूप क्रिया से होना संभव हो सकता है परंतु आत्मा तो अज है इसी से आत्मा का नाश भी नहीं होता है क्योंकि जिसका जन्म होता है उसी का नाश होता है जैसे घर पट आदि यदि आत्मा किसी एक देश में हो तो गमन रूप क्रिया से प्राप्त होवे परंतु आत्मा को तो वेद ने सर्वव्यापी कहा है आत्मा साव्यव हो तो विकार रूप क्रिया का फल होवे परंतु आत्मा को तो श्रुति ने निरवय कहा है ऐसे ही आत्मा में मैल हो तो मैल की निवृत्ति रूप क्रिया का फल हो परंतु आत्मा को तो वेद ने निर्मल कहा है गुण की प्राप्ति रूप क्रिया का फल भी तभी हो सकता है जब गुणादि पदार्थ आत्मा से जुदे हों वास्तव में गुणादित आत्मा में कल्पित होने से आत्मा के स्वरूप ही है जैसे शुक्ति में जो रजत कल्पित होता है सो शुक्ति का स्वरूप ही है इसी से आत्मा को वेद ने निर्गुण कहा है श्रुति इस प्रकार कहती है एक को देव सर्वभूते सुगूढ़ व्यापी सर्वूता कर्माध्यक्षूता दिवासक्षी चेता केवलो निर्गुणश हे शिष्य प्रथम तेने कहा था कि मैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति चाहता हूं सो तेरा कहना तभी बन सकता है जब आत्मा में दुख हो और सुख नहीं हो वास्तव में आत्मा सदा ही सुख रूप है और सुखाधिक आत्मा के गुण और धर्म नहीं है किंतु आत्मा के स्वरूप ही है इसी से किसी भी क्रिया की जरूरत नहीं है इस रीति से पूर्व जो अनेक प्रकार के दृष्टांत प्रमाण युक्ति और न्याय कहे हैं सो केवल आत्मा को सुख रूप और स्वयं प्रकाश रूप जानने के वास्ते कहे हैं, ऐसा सुख रूप और स्वयं प्रकाश आत्मा तू ही है